थोड़ी देर तब आप और लड़ सकते हो कोई बात नहीं है पीछे से और मंगा लिए जाएंगे बार बार भीमसेन कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण के मंगलमय मुख कमल का दर्शन नहीं हो रहा है दांडीवधारी अर्जुन का दर्शन नहीं हो रहा है मेरी चिंता बढ़ती चली जा रही है विशोक जो मुझे खबर देगा उसको मैं इनाम दूंगा पुरस्कार दूंगा पुरस्कृत करूंगा शोक ने कहा कि भगवान वे देखिए बानर की ध्वजा से युक्त कपित ध्वज गांडीवधारी अर्जुन सामने से आ रहे हैं शंख चक्र गदा पद्म धारण किए श्री कृष्ण कितने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ चक्र और शंख का वर्णन है और एक हाथ में चावुक है एक हाथ में घोड़ों की लगाम ये चतुर्भुज रूप है गदा पद्म नहीं है क्योंकि तो खाली हाथ नहीं है इसलिए एक में चाबुक है और एक में घोड़ों की बाएं हाथ में घोड़ों की लगाम है दाहिने में चाबुक है इस तरह से तो तय पाण है इसलिए कहा गया शिव वृंदावन सुनकर के भीमसेन ने कहा ददा नीते ग्राम चतुर्दश प्रिया ने शार सुप्रसन्ना दासीदर्जुनम हाँ वे दय से विशोक विशोका तुमने अर्जुन और श्री कृष्ण का पता बताया है दर्शन कराया है इसलिए मैं तुम्हें विशोक चौदह गांव की जागीर देता हूँ सौ दासिया प्रदान करता हूँ बीस रस प्रदान करता हूँ स्वर्ण से मड़े हुए बीस रस में इनाम के रूप में प्रदान करता हूँ ऐसे उदार है भीम कोई कंजूस भी नहीं है जैसे बलवान है ऐसे अपने सेवकों को खूब देकर प्रसन्न रखने वाले हैं। इधर अर्जुन दौड़कर भीमसेन के निकट आए हैं और आपस में रथों को मिलाकर के थोड़ी देर में सांकेतिक भाषा में सारी बातचीत कर ली है क्या हुआ कहाँ से गए और अब क्या विचार है बोले बस विचार पक्का है धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके शपथ खाकर के आया हूं कि कर्ण का वध किए बिना मैं लौटकर आपका दर्शन भी नहीं करूंगा और ये कवच भी तभी उतारूंगा जब कर्ण का वध कर दूंगा ये निश्चय करके आया हूं अब तो महाराज भयंकर युद्ध छिड़ गया कर्ण ने भयंकर पराक्रम दिखाया इतना पराक्रम दिखाया कि अर्जुन के रहते हुए ही नकुल सहदेव और भीमसेन के रहते हुए दृष्ट्युम्न आदि महान वीरों के रहते हुए भी पांडवों की सेना चितर वितर हो गई भाग खड़ी हुई पांडवों की सेना श्री व्यासी वर्णन कर रहे हैं तत्र भारत कर्ण से लाघ तुतुसुर न महात्मन सिद्धास्य सिद्धास्तारण ही आज कर्ण के अस्त्र कौशल से संपूर्ण देवता संतुष्ट हो गए क्योंकि आकाश देवताओं से खचाक द्वारा ब्रह्मा जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, देवराज इंद्र भी हैं सब युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं आकाश में खड़े सब प्रसन्न हो गए सिद्ध चारण भी प्रसन्न हो गए आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लग गए और धरती के जितने वीर थे वे भले ही पांडवों के पक्ष के ही क्यों न हो वे सब के सब कहने लगे गए गौरव पक्ष के लोग तो करेंगे ही अपने सेनापति की बड़ाई पर शत्रु पक्ष के वीर भी यह मानने लग गए कि की कर्णोरथ वर श्रेष्ठम श्रेष्ठम सर्वधनुष्मय कर लिया कि महारथियों में कर्ण सबसे श्रेष्ठ है और धनुर्विद्या के पारंगत वीरों में कर्ण सबसे श्रेष्ठ है उस युद्ध में सबने स्वीकार कर लिया कर्ण में कम रणे योधम में निरे तत्र त्रवाह शत्रुओं ने भी अनुभव किया कि इस युद्ध में अब एकमात्र योद्धा कर्ण बचा है कितना भयंकर पराक्रम है महाराज कर्ण का अर्जुन ने भी कसर नहीं छोड़ी अर्जुन ने भी कौरवों का विनाश करके खून की नदी बहा दी और भगवान से कहा कि अब कर्ण के पास ले चलो रथ क्योंकि नहीं तो ये भी मेरे पहुंचने में विलंब हुआ तो पांडवों की हमारी सेना सूखे जंगल के समान जल, जल जाएगी कर्ण अपने रोष की अग्नि में शराग्नि में सबकी आहुति दे देगा भगवान बोले क्यों जाना चाहते हो वहां बोले नाहमरे कर्णम निवर्तित से कथन चलो हे केशव मैं सत्य कह रहा हूँ बिना कर्ण का वध किए आज मैं लौटूंगा नहीं आज मैं अवश्य ही कर्ण का वध कर दूंगा भगवान बोले तो ठीक है हम तुम्हारा रथ कर्ण के निकट ले जाकर खड़े कर देते हैं भगवान ने कर्ण के सन्मुख रथ को खड़ा कर दिया और उस समय अर्जुन और कर्ण दोनों एक दूसरे के सामने हैं अपनी संपूर्ण शक्ति लगा करके युद्ध कर रहे हैं भीमसेन ने भी इस युद्ध में बड़ा भारी पराक्रम दिखाया है कर्ण का पराक्रम तो प्रसिद्ध है ही अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर के कौरवों की सेना भाग चली उस समय कर्ण ने कहा के माँ भईषे तीव्रवीत कर्णो यवितो यवित मामीते कर्ण ने कहा कि तुम लोग डरो मत और तुम सब के सब हमारे पास आ जाओ जो हमारे पास आ जाएगा वो बच जाएगा इतना भयंकर पराक्रम अर्जुन ने भी दिखाया इस युद्ध में भीमसेन के भयंकर पराक्रम को देख करके कौरवों के सेना में हाहाकार मच गया और दुर्योधन की आज्ञा से दस हजार हाथियों का बल जिसकी भुजाओं में है ऐसा दुशासन भीमसेन से युद्ध करने के लिए आया आज भीमसेन ने देखा कि दुशासन मेरे सामने है देखते ही उनका क्रोध भवक उठा और वे अत्यंत गर्जना पूर्वक बोले बोले दिस्ट्यासी दुस्ता स निध्य दृष्ट ऋणम प्रतीक्षे सह वृद्धि मूलम चिरोद्यतम ये सभायाम कृष्णाभिर्शे न ग्रहाण मत्ता भीमसेन बोले चलो आज का दिन सुदिन है आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ कि मेरा प्रबल शत्रु दुशासन मेरे सामने उपस्थित है अरे नीच दुशासन द्रौपदी के पवित्र केश पास का स्पर्श करने के कारण जो तू कलंकित तो हो गया तेरी वीरता तेरा पुरुषार्थ कलंकित तो हो गया और तू अक्षम्य अपराधी है दंड तो मुझे उसी समय देना चाहिए था लेकिन परिस्थिति थी मैं नहीं दे सका तो उस समय तो मूल चुकाता अब मैं चक्रवर्ती ब्याज के चुकाने के लिए तैयार खड़ा हूं अब तू सावधान हो जा और तेरा कोई सहायक हो तो उसको बुला ले क्योंकि मैं आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा द्रौपदी का जो तूने तिरस्कार किया था वस्त्रहरण किया था उस पाप का फल अभी तुझे चखाता हूं दुस्टा सन कहा कि तुम हमको क्या याद दिलाओगे हमें सब याद है हमने तुम्हारे साथ क्या किया और तुम कितना अपमान सहन करने के बाद भी जिन जीवित बचे हो और महाराज दुस्टासन तो दुष्ट है ही है उसकी तो भाषा ही ऐसी है उसने कहा कि तुम सब महापापी अधर्मी हो मारे मारे डोले जाने कहा खाया कहा पानी पिया बच गए किसी तरह से लाक्षाग्रह से जलने से और तुम ब्राह्मण बन करके तुमने छल पूर्वक द्रौपदी को प्राप्त किया द्रौपदी ने वर्ण तो अर्जुन का किया था लेकिन तुम सब इतने अधर्मी हो कि एक द्रौपदी को तुम सब ने अपनी पत्नी बना लिया क्यों ना हो तुम्हारी मैया भी तो ऐसी ही है तुम्हारी माता कुंसी ऐसी है तो तुम अच्छे कैसे हो गे? तुम भी ऐसे ही हो आप सब सुन चुके हैं कुंती का चरित्र भी सुन चुके हैं और द्रौपदी का चरित्र भी सुन चुके हैं उसके, उसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस विषय की चर्चा हम बहुत अच्छी प्रकार से कथा के क्रम में कर चुके हैं आज भी हम सब भारतीय सनातन धर्मी प्रातः उठते हैं तो क्या बोलते हैं अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातकनासनम इन पंच कन्याओं का स्मरण करने से महापाप नष्ट हो जाते हैं जिनके स्मरण से महापाप नष्ट हो जाते हैं आज उन उस द्रौपदी के बारे में और कुंती के बारे में इस निर्लज को गाली बकने में लज्जा नहीं आ रही है भीमसेन ने कहा तब ठीक है अब ये जवान लड़ाना कायरों का काम है वीर तो अपने बाहुबल से लोहा लेते हैं इसलिए तेरे जैसे मूर्ख के साथ जवान लड़ाने की आवश्यकता नहीं है भीमसेन ने अपने धनुष की प्रत्याशा को कान तक खींच करके पहले इसके ध्वजा को नष्ट किया फिर पहियों को नष्ट कर दिया फिर घोड़ों को मार दिया फिर एक भल्ल नामक बाण से सारथी के सिर को उड़ा दिया अब तो ढाल तलवार लेकर के दुस्टासन कूद पड़ा आपने बाण से ढाल तलवार के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और इसके बाद भयंकर गदा लेकर के भीमसेन टूट पड़े गदा युद्ध में दुस्शासन भी विशारद था वह भी अपनी प्रचंड गदा लेकर के युद्ध के लिए तैयार हुआ भयंकर युद्ध होने लग गया अंत में भीमसेन ने इतनी जोर से उसके ऊपर गदा का प्रहार किया जिससे वो थर थर कापने लग गया धूल में छटपटाने लग गया उस समय भीमसेन ने निश्चय कर लिया कि अब इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा विद्धो स्में बीरा सुबृशंया सहस्व भूयो गहारम उत्त मुच्च कुपित भीमो जग्राहताम भीम गदा बधाय बध का संकल्प लेकर के गा को उठा लिया और चिल्ला करके कहा कान खोलकर सुन लो आज मैं कुरुसभा में की गई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने जा रहा हूँ जैसे अवतार में भगवान नृसिंह ने हिरण की छाती विनीर्ण करके रक्तपान किया था ऐसे ही आज मैं पापी दुस्तासन की छाती को फाड़कर रक्तपान करने वाला हूं किसी में साहस हो तो वह बचा ले पाश्च्या श्रोणित माझ मध्य सबके बीच में मैं तेरे रक्त का पान करूंगा और इतना ही नहीं आज तेरे पापों का फल मैं ब्याज के चुका दूंगा ऐसा कह करके पुत्र तबाज ढा मा समूर्धनी संजय कह रहे हैं हे धृतराष्ट्र आपके पुत्र दुस्शासन के ऊपर पूरी शक्ति लगाकर गदा का प्रहार किया यद्यपि दुशासन का शरीर भी वज्र के समान कठोर था लेकिन क्रोध पूर्वक शक्ति लगा प्रहार की गई गदा उस गदा ने उसको व्याकुल कर दिया उसके घोड़े रथ समाप्त हो गया वह थरथर कांपने लग गया, और उस समय भीमसेन के सिंहनाद को सुनकर के हाथी घोड़े ही नहीं सैनिक सिपाहियों के भी मलमुत्र विसर्जित होने लग गए हाहाकार मच गया तमाम लोग बेहोश हो गए भीमसेन की गर्जना सुनकर के अनेक लोग मूर्छित होकर के गिर पड़े आ, नादेन से ना खिल मूर्छा कुलाह पति मूर्छित हो गए और भीमसेन कूद पड़े अपने रथ से और उन्होंने उन्होंने उसके केशों को पकड़ लिया पकड़ करके खूब रगड़ा उसको रगड़ने के बाद कहा कि अरे नीच तूने ने के, के केश पकड़े थे आज मैं तेरे केस पकड़े हुए हूँ किसी वीर में शक्ति हो तो आज तुझे मुक्त करा ले मैं तेरा बध करना चाहता हूँ स्मृत्थ के ग्रहण चिव्या वस्त्रापहार अनागसो भर त्रिपर अंगमुखाया दुखानी दत्ता न्यपि विप्रचिंत्य एक एक इसके अपराध याद आने लग गए कैसा इसने द्रुप का अपमान किया था क्या अवस्था थी उस समय की बहुत व्याकुल हो गए और इसके बाद भीमसेन का यह जो श्लोक है यह श्लोक बड़ा अद्भुत है यह महाभारत का श्लोक इसमें भीमसेन सबको चुनौती दे रहे हैं और आश्चर्य है भीमसेन की इतनी भयंकर चुनौती को आज सबने सहन किया सबने सहन किया नहीं तो वीरों का स्वभाव होता वो किसी की चुनौती सह नहीं करते कर्ण के बारे में यह बात कई बार महाभारत में आई है कर्ण के स्वभाव में है वो चुनौती स्वीकार नहीं करता है दुर्योधन के स्वभाव में है आप विचार तो कीजिए कि जिस दुर्योधन की सेना में केवल तीन लोग बचे हों ग्यारह क्षौी सेना नष्ट हो गई हो केवल तीन लोग बचे हों अश्वत्था कृतवर्मा कृपाचार्य चौथा स्वयं दुर्योधन और आज अकेला है और भीमसेन ने ललकारा तो गदा युद्ध के लिए आ गया दुर्योधन भी चुनौती स्वीकार नहीं करता अर्जुन की भी प्रतिज्ञा है अर्जुन किसी की चुनौती स्वीकार नहीं कर सकते उनके सामने कोई नहीं बोल सकता लेकिन आज भीमसेन कह रहे हैं तत्रकरण नाम ले लेकर के तत्राह कर्ण सुधन कृपंच द्रोणी कृतवरमाणमे निहन्म दुस्शसन मद पाप संरक्षता मदस्त कर्ण काोल कर सुंदे दुर्योधन काोलकर सुंदे कृपाचार्य अश्वत्थामा कृतवर्मा कान खोलकर सुन लें और अब अधिक नाम लेने से लाभ क्या है इस समय कुरूक्षेत्र के मैदान में खड़े हुए सवस्त्र योद्वा सुन लें आज मैं दुशासन का बध करके इसका रक्तपान करने वाला हूं किसी में बल हो पुरुषार्थ हो तो आज इस पापी को मेरे हाथ से बचा लें महाराज यहां तक महापुरुषों ने भाव दिया है कि उस समय इतना ये लिखा हुआ महाभारत में लिखा है कि धीम से न उस समय इतने तेजस्वी हो गए कि बड़े बड़े वीर उनकी ओर देख नहीं पा रहे थे कर्जुन कर्ण, कर्ण किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया दुर्योधन थर थर कांपने लग गया महावली महावीर स्वत्थामा जो प्रतिज्ञा करता है कि मैं आधे दिन में कौरव पांडव सबकी सेना को समाप्त कर सकता हूँ और वस्तुता इतना बलवान है स्वत्था वो चुप हो गया अमृत जिन्हें प्राप्त है वे आचार्य कृप कृपाचार्य वे भी आज मौन हो गए आज किसी को साहस नहीं है जो भीमसेन की चुनौती को स्वीकार करे युद्ध बंद हो गया स्तब्धता छा गई सब एकमात्र भीमसेन को और देख रहे हैं मुख दर्शक बनकर के खड़े हुए हैं लेकिन इन सब में सर्वाधिक तेजस्वी अर्जुन हैं, क्योंकि साक्षात नावता रहे ये भाव है इस कथा में समस्त योद्धा के ऊपर ये भाव है जब समस्त योद्धा समस्त योद्धा सुनने मेरी चुनौती को अर्जुन को सहने हुआ अर्जुन ने कहा कि मेरा स्वभाव नहीं है इस प्रकार की अहंकारपूर्ण उपति में किसी के सहन कर सकूं भले ही मेरे बड़े भाई ही क्यों ना हो मैं आज जाता हूं तुमने ऐसा क्यों कहा शब्द वापस लो अर्जुन के रहते हुए ऐसा कैसे कहा तुमने आपने ऐसा कैसे कहा हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे महाराज जी कहते भगवान ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और कहा अर्जुन इस समय भीम से नहीं बोल रहे हैं इस दुस्शासन के बध के लिए मैंने नृसंघावतार का आवेश इस समय भीमसेन को प्रदान कर रखा है इस समय संपूर्ण सृष्टि के देवी देवता और कोई भी आकर भीमसेन के सामने युद्ध करें तो वे भीमसेन से जीत नहीं सकते हैं इस समय मेरे नृसिहावतार का आवेश भीमसेन को प्राप्त है इसलिए तुम महिमा को स्वीकार करो अर्जुन ने मन ही मन भीमसेन को प्रणाम किया है ओम नमो भगवते नरसिंहा नृसिंह का दर्शन भीमसेन में हो रहा है और उस समय भीमसेन ने कहा अरे अरे नीच दुस्तासन तू यह तो बता वह तेरी कौन सी भुजा है जिससे तूने ने द्रेव की चोटी पकड़कर घसीटा था दुस्शासन बोला भीम यह वही मेरी भुजा है जिसने हजारों गायों का दान ब्राह्मणों को किया है यही वही भुजा है जिसने युद्ध में शत्रुओं के मान का मर्दन किया है ये वही भुजा है जिससे अनेक युवतियों के वक्ष का मर्दन किया गया है ये वही भुजा है जिससे द्रौपदी के केश का मर्दन किया गया है प्रशंसा की तो सब बातें इसके मुंह से निकली ये बात भी मुंह से निकल गई कि अनेक युवतियों का शीलहरण जिससे किया गया वो मेरी भुजा है ऐसे दुष्ट को तो सजा मिली भीमसेन हंसने लगे बोले छा वही तेरी भुजा है एक लात लगाई थर थर कांपने लग गया भीमसेन ने छाती पर लात रखी और उसके वज्र के समान तुल्य दाहिनी भुजा को बहुत जोर की गर्गना करते हुए शरीर से बाहर निकाल दिया उखाड़ दिया भुजा को और भुजा को उखाड़ उसी की भुजा से उसकी पिटाई करने लगे ले अब पीट तेरा हाथ तुझे पीट रहा है वहां जितने सैनिक खड़े थे उनको भी विशाल भुजा घुमा घुमा करके परिघ के समान हिलाने लग गए लोग थरथर कांपने लग गए और बोले तू गऊ गऊ ओ बैल ओ बैल कहकर हमें चिढ़ा रहा था अब फिर बैल बैल कहकर के फिर बोल एक भुजा उखाड़ ली और एक भुजा के उखाड़ने के बाद कहते दुस्तासनम ते नीर मध्य जघान वज्रासनि सन नो दुस्तासन की भुजा भी वज्र के समान कठोर थी उसी की भुजा से उसको पीटने लग गए इसके बाद भीमसेन ने इसकी वक्षस्थल को फाड़ दिया आप विचार करें जिसकी भुजा तुल्य हो उस महान वीर अश्वत्थामा की छाती कितनी कठोर होगी जिसमें तीखे बाण भी प्रवेश नहीं कर पाते और बिना अस्त्र शस्त्र के उसको फाड़ दिया अपने नखों से इससे सिद्ध होता है क्या भीमसेन के नखों में भगवान नृसिंग के नख प्रकट हो गए फाड़ दिया और फिर संतोष नहीं हुआ बोले भाई अभी इसके गले का स्वाद चटना तो बाकी है तलवार से गले को काट दिया और पहले गले का कुछ रक्त मुख में लगाया फिर उसके वक्षस्थल का रक्त भर भर कर मुख में लेने लगे उसमें सारा शरीर रक्त से उनके स्नान कर गया और वे कहने लग गए सत्याम चिकीर्षुर मतिमान प्रतिज्ञा भीमो पिब्छो नितमस्त कोष्णम आस्वाद्य चास्वाद्य वीक्षमाणा क्रद्धो ही चैनम निजगा स्वाद चक करके भीम ऐसी नाचने लगे और बोले तन्य मात और मधुसर कि माध्यपान सतृत्य दिव्य से वातो पाना पयोदिव्या मुख्यात मैंने माता का दूध भी पिया मैंने मधु और घी का भी सेवन किया मैंने अच्छी प्रकार से तैयार किए हुए बढ़िया ठंडाई और सरबत को भी मैंने पिया माखन का भी स्वाद मैंने लिया न यानी कितने कितने मीठे व्यंजन मैंने पाए लेकिन आज इस पापी के रक्त में जो स्वाद आ रहा है आज तक मुझे किसी व्यंजन में वो स्वाद नहीं आया महाराज खून से लचपत भीम दिखाई पड़ रहे हैं, महाराज उनको देख करके बड़े बड़े योधावीरों ने अपनी आंखें बंद कर ली और वे इस दृश्य को सहन नहीं कर सके तम तक भीम दुषमता दुशासन तदंतम सर्वे पलायंत भया नुष्योति मनुष्यो युवाणाह सर्वे पलायन्त सर्वे सब भाग कर खड़े हो गए सब दौड़ने लग गए भागने लग गए बोले ये मनुष्य नहीं हो सकता है और उस समय भीमसेन को रक्तपान करते हुए देखकर उनकी गर्जना को सुनकर के कितने लोग तो निष्प्राण होकर गर्जना से ही प्राण उनके पखेरू उड़ गए और प्रायः मलबूत विसर्जन तो अधिक से अधिक सैनिकों का हो गया ऐसी दशा होगी महाराज बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है और इसके बाद भीम युद्धाम्यू ने चित्र के मस्तक को काट दिया है भयंकर युद्ध आरम्भ हो गया है दुर्योधन के नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है भाइयों के तहत अपने जीवन से निराश हो गया आज भीमसेन के आगे किसी की हिम्मत सू करने की नहीं सब चुप जैसे सबको सांप सू हो गया हो ऐसी हालत हो गई भीमसेन गर्जना करते हुए भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंचे अर्जुन के निकट पहुंचे और वीरो मैंने जो प्रतिज्ञा की थी आज मैंने उसे पूर्ण कर दिया है भीमसेन बड़े विलक्षण महापुरुष हैं वे कह रहे हैं कि यज्ञ में शुष्टकृत होम होता है शिष्टकृत होम जानते हैं शिष्टकृत होम किए बिना आहुति पूर्ण नहीं मानी जाती है माने अग्नि अग्नि के माध्यम से ही हमारी आहुतियां मंत्रों चार पूर्वक जब अर्पित की जाती हैं तो अग्नि के माध्यम से ही सतत देवताओं तक वे आहुतियां पहुँचती हैं तो यह काम कौन ने किया सबके निकट तक आहुति पहुंचाने का काम किसने किया अग्नि ने तो अग्नि भगवान ने इतना काम किया तो है तो उनको विशेष आहूति मिलनी चाहिए कि नहीं तो एक प्रथम जो चार आहूतियों में न नमः वो तो आहुति है ही है किंतु संपूर्ण हवन कर्म संपन्न हो जाने के बाद अब कोई आहूति शेष न बची तब शिष्टकृत धूम होता है उसको शिष्टकृत आहूति कहते हैं अर्थात हे है अग्नय आपने हमारे आहुतियों को उन उन देवताओं के पास तक पहुंचाया इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रति कृतज्ञ हैं, यह विशिष्ट आहुति आपको अर्पित कहते हैं इसको शिष्टप्रद होम कहते हैं श्री और इस शिष्टप्रद होम के बाद जो हिंसात्मक यज्ञ होते हैं उनमें यज्ञीय पशु का भी होता है प्रयोग भीमसेन ने कहा कि मैंने दुर्योधन के रक्त से इस रण यज्ञ में सुष्ट आहुति तो कर दी अब यज्ञीय पशु पूर्णाहुति में दिया जाएगा तो वो पूर्णाहुति वाला होम दुर्योधन का मस्तक काट करके मैं संपन्न करूंगा इसके लिए हे वीरो अभिनंदन हो भगवान हंसने लग गए भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक है इसके बाद अब दुर्योधन को थोड़ी देर में होश आया तब दुर्योधन ने कहा क्या देख रहे हो पकड़ लो पापी भीमसेन को मार डालो पकड़ करके दस भाइयों को भेजा भीमसेन तो मस्त थे ही अपनी नशा में महाराज उन्होंने कैसे मारा कहते हैं तांस तु भल्लईर महाबेगर दसवीर दस भारत रुक्मांगदान रुक्मकुखई पार्थो निम्यो यमक क्षयम अद्भुत अस्त्र कौशल है भीमसेन का दसों को एक साथ दस भल्ल नाराज प्रचिंता पर चढ़ाकर संकल्प किया और दसों के मस्तक एक साथ जय सिया राम साहब का मस्तक घर से अलग हो गया अब तो बचे खुचे लोग भागने लग गए और इस प्रकार से भीमसेन ने संपूर्ण युद्ध का एक यज्ञ के रूप में वर्णन किया है लंबा प्रकरण है उस प्रकरण को हम नमस्कार करते हैं कौर तो वीरों ने कुलिंदराज के पुत्रों के तहत फिर आक्रमण किया है तब अर्जुन ने भीमसेन ने हाथियों का संहार किया कुलिंदराज पुत्रों का संहार किया और अर्जुन का कर्ण का पुत्र वृक्षसेन जो अभिमन्यु के जैसा ही पराक्रमी था जिसने युद्ध में बड़े बड़े पराक्रम दिखाए थे कर्ण का पुत्र भी था और कर्ण का युवराज भी वह था आज अर्जुन ने कहा जैसे तुम लोगों ने अन्याय पूर्वक हमारे पुत्र अमन्यू को मारा है मैं न्याय पूर्वक तेरे ही सामने तेरे पुत्र को समाप्त करूंगा घोषणा की है और भयंकर युद्ध करके अर्जुन ने देखते देखते कर्ण के वृतसेन का मस्तक ऐसी अलग कर दिया है इससे कर्ण के आंखों ऐसी आंसू आ गए है बड़ी पीड़ा अपने पुत्र के बघ के कारण उसे हुई है और इसके बाद अब घोषणा की गयी की अब भैया अब तमाशा देखो अब कर्ण और अर्जुन का विरथ युद्ध होगा अब तो केवल तमाशा देखो दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी है तमाशा देखने के लिए आकाश खटाखट -खच सिद्धों से देवताओं ऐसी भरा हुआ है और महाराज भयंकर युद्ध का आरंभ हो गया बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय कई श्लोकों में दोनों के स्वरूप का दोनों के लक्षणों का दोनों के स्वभाव का दोनों के बल का दोनों के पराक्रम का बड़ा साहित्यिक वर्णन किया है भगवान कृष्ण द्वैपान्या महाराज ने न अलग अलग कर्ण अर्जुन का वर्णन नहीं है एक साथ एक ही श्लोक में कर्ण और अर्जुन दोनों का एक साथ वर्णन है कुछ श्लोकों का पाठ तो कर ही दें सौ तो दृष्टा पुरुष व्याघ्रो रथस्थ रतिनाम्बरो प्रगृहित महाचाप शरीशक्ति ध्वजायुत तो, बर्मिण बद्ध नि श्वेता तो, वर संपन्नौ द्वाव पेत सुदर्शनऊ रक्तचंदन वृत्तांग समृषाव चाप विद्युत ध्वजोपेत शस्त्र संपत्ति योजना इत्यादि प्रकार से जीवचन का प्रयोग करते हुए दोनों के श्रृंगार सौंदर्य बल पराक्रम गुण सबका का क्रमशः वर्णन किया है और आम ने सामने ले जाकर के रथ खड़ा कर दिया सबसे पहले सारथी और सारथी का युद्ध है कर्ण के सारथी हैं शल्य और अर्जुन के सारथी हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने शल्य को भरकुटी टेढ़ी करके कड़ी नजर से देखा है शल्य ने भी अपने दांतों से होठों को चबाते हुए भवें खींच करके श्रीकृष्ण की ओर कड़ी नजर से देखा है ये सारथियों का दृष्टि युद्ध है इसमें कर्ण के सारथी से अर्जुन के सारथी की विजय हो गई देखो जो ज्यादा जिसकी आंखों में तेज होता है कमजोर तेज वाले को ऐसे हो जाना पड़ता है भगवान के सामने थोड़ी देर तक तो शल्य ने दृष्टि जमा रखी बाद में वो हतप्रभ हो गए उनकी नजर नीची हो गई, इस तरह से अपनी दृष्टि से उन्होंने सल्ले को परास्त कर दिया अर्जुन ने अपनी भकुटी टेड़ी करके जिनके लोट खड़क रहे हैं ऐसे अर्जुन ने जिनकी भुजाए खड़क रही हैं, ऐसे अर्जुन ने क्रोध भरी दृष्टि से कर्ण की ओर देखा इसी मुद्रा में कर्ण ने अर्जुन की ओर देखा बहुत देर तक एक दूसरे की ओर देखते रहे अंत में कर्ण की आंख नीची हो गई और अर्जुन उसी अवस्था में बने रह गए ये संकेत है कि विजय किधर होने वाली है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय महाराज उस समय धरती तो विभाजित तो हो गई आकाश भी बट गया नीचे पृथ्वी पर अलग अलग विभाजन हो गया कर्ण और अर्जुन के जीरस युद्ध के समय कुछ लोग कर्ण के पक्ष में आ गए कुछ लोग अर्जुन के पक्ष में आ गए कर्ण के पक्ष में कौन कौन आए और अर्जुन के पक्ष में कौन कौन आए असुर यातुधान गुहय आदि कर्ण के पक्ष में आ गए मुनि सिद्ध चारण गरुड़जी रत्नों की निधिया उपवेद उपनिषद रहस्य संग्रह इतिहास पुराण संपूर्ण वेद और कद्रु की संतानें विषैले नाग और ये सब अर्जुन के पक्ष में आ गए इससे बचे हुए सर्प कर्ण के पक्ष में आ गए इहा मृग ब्याल मृग मंगल सूचक जितने मृग हैं सिंह हैं व्याघ्र हैं ये अर्जुन के पक्ष में आ गए और इससे बचे हुए जो वन्य प्राणी हैं वे कर्ण के पक्ष में आ गए माने ये ये भी एक दूसरे कुछ कर्ण की विजय चाहते हैं कुछ अर्जुन की विजय चाहते हैं कुछ करुणाधन वाले महाराज जी कह रहे थे कि कथा सुनते सुनते साधु को किसी पार्टी में नहीं जाना चाहिए लेकिन क्या करें ऐसी कथा होती है कि उनमें भी बंटवारा हो जाता कोई किसी के पक्ष में चला जाता कोई किसी के पक्ष में चला जाता है ऐसा होता है बसु मरुदगण साध रुद्र विश्व देव कुमार अग्नि इंद्र सोम पवन दसों दिशाएं अर्जुन के पक्ष में हो गए और बारह आदित्य ये कर्ण के पक्ष में हो गए बाईस शूद्र सूत और शंकर जाति के लोग कर्ण के पक्ष में हो गए ब्राह्मण और क्षत्रिय ये अर्जुन के पक्ष में हो गए इस तरह से लोगों में भी वर्णों में भी विभाजन हो गया महाराज देवता पत, पितर यम कुबेर और वरुण ये यम अर्जुन के पक्ष में हो गए ब्राह्मण क्षत्रिय यज्ञ और दक्षिणा आदि ये भी अर्जुन के ही पक्ष में हो गए महाराज कहाँ तक कहें प्रेत पिशाच मांस भोजी पशु पक्षी राक्षस कुत्ता श्यार ये सब कर्ण के पक्ष में खड़े हो गए देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि अर्जुन के पक्ष में खड़े हो गए और गंधर्व आदि जो है वे भी अर्जुन के पक्ष में खड़े हो गए और इनसे जो अतिरिक्त चारण गुहक आदि हैं ये कर्ण के पक्ष में खड़े हो गए इस तरह से महाराज वह सारा ब्रह्मांड भी मानो दो भागों में बट गया है इतना भयंकर युद्ध न भू न भविष्य ऐसा भयंकर युद्ध हुआ अब दोनों ही अपने अपने पक्ष के लिए कह रहे हैं अर्जुन जय ताम कर्णम की शक्रो ब्रवीत अर्जुन के पक्षपाती कह रहे हैं अर्जुन की विजय हो कर्ण के पक्षपाती कह रहे हैं आकाश में भी और धरती पर ही कर्ण की विजय हो उस समय देवराज इंद्र ने युद्ध का दर्शन करने आए ब्रह्मा जी से पूछा कि कर्ण और अर्जुन के युद्ध में विजय किसकी होगी सूर्य नारायण कह रहे थे नहीं हमारे पुत्र कर्ण की विजय होगी और इंद्र कह रहे थे नहीं अर्जुन की विजय होगी तो सूर्य में और इंद्र में विवाद हो गया झगड़ा किसी बड़े के पास जाकर निपटाया जाता है उस झगड़े को निपटाने के लिए भी पितामह ब्रह्मा जी के निकट पहुँचे और ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर जी भी इस बात के साक्षी हैं और मैं स्वयं कह रहा हूँ कि इस इस युद्ध में विजय तो अर्जुन की ही होगी ब्रह्म ऊच तुस्ेश्वरम इंद्र से शंकर जी और ब्रह्मा जी ने कहा विजयो ध्रुव मेवास्थ्य विजय से महात्म खांडवे ये नुक्तोचित सभ्य विजय नाम जिनका है ऐसे अर्जुन की ही इस युद्ध में विजय होने वाली है क्यों उत्तर दे रहे हैं बहुत ध्यान से सुने उत्तर दे रहे हैं ब्रह्मा जी बोले भले ही दानव दैत्य बड़े प्रबल हो जाएं तब करके लेकिन जब विजय होगी तो तात्विक पक्ष की ही विजय होती है दैवी शक्तियों की विजय होती है आश्री शक्तियों की नहीं आश्री शक्तियां थोड़ी देर तक काबिज हो जाए तो हो जाए बाद में उनका अस्तित्व तो लंबे समय तक नहीं रहता किंतु सात्विक शक्तियों का अस्तित्व देव शक्तियों का अस्तित्व लंबे समय तक रहता है इसलिए कर्णच दानव पक्ष अत कार्य पाजय एवं कृत भवे कार्य देवा निश्चितम आत्म कार्यम चर्वेशा गरीय स्वृदेश्वर ब्रह्मा ने कहा कि कर्ण दैत्यों का पक्ष पाती है ये दुर्योधनादि सब दैत्य ही स्वभाव वाले तो है ये दानवों के पक्ष का है इसलिए दानवों के पक्ष में जो व्यक्ति खड़ा है वो स्वयं भले ही धर्मात्मा सदाचारी क्यों न हो उसकी भी विजय नहीं होनी चाहिए उसकी पराजय होनी चाहिए तभी देवताओं का कार्य सिद्ध हो सकेगा और जब देव कार्य सिद्ध होगा तभी संपूर्ण सृष्टि का मंगल होगा और अंत में ब्रह्मा जी ने एक ऐसी बात कह दी जिसकी काट संभव नहीं थी बोले यस्य चक्रे स्वयं विष्णुः सारथ्यम जगत प्रभुः मनस्वी बलवान् छूरा कृता स्रोथ तपोधन कहते जिस आ, महान तपस्वी अर्जुन के घोड़ों की बागडोर साक्षात भगवान विष्णु नारायण श्री कृष्ण ने अपने हाथ में जिसके घोड़ों की लगाम थाम रखी है वो अर्जुन भला पराजित कैसे हो भगवान ही जिसके हम लोग मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरडोध्वजा मंगलम कुंडरी काक्षो हरि यत्नो हरी कहकर के मान लेते हैं कि मंगल हो गया और स्वयं मंगलम भगवान विष्णु ही आगे बैठे हैं। तो अमंगल कहाँ से होगा पराजय कहाँ से होगी इसकी विजय निश्चित है क्योंकि नर नारायणा वेतऊ पुराण ऋषि अनियम अनियम नियंता तस्मात परंतु ये दोनों पूर्व के नरनारायण ऋषि ही हैं आज उस रूप में प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं अब महाराज ये तो आकाश की बात हुई इधर सर्पों का चिन्ह जिसकी ध्वजा पर बना हुआ है वो सर्पयुक्त ध्वज वो भी चैतन्य है महाराज ध्वज वो ध्वज लड़ गया बानर ध्वज से और हनुमान जी महाराज अर्जुन की ध्वजा पर तो ध्वजा और ध्वजा में युद्ध हो गया उस ध्वजा ध्वजा के युद्ध में हनुमान जी से बोला कौन जीतने वाला हनुमान जी ने फाड़ कर दिया वहीं राम जी की दया से और रथ का रथ से युद्ध हो गया उस रथ के रथ से युद्ध में अर्जुन के रथ की ही विजय हुई क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण बैठे हुए हैं बड़ा विचित्र वर्णन है महाराज और इसके बाद दोनों में बात युद्ध भी हुआ और इसके बाद अस्त्र युद्ध आरंभ हो गया अर्जुन ने कौरव सेना का संघार किया है और उस समय इस, इस स्थिति को देखकर के अश्वत्थामा ने दुर्योधन को समझाया है महाराज अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा मेरे पिताजी चले गए पितामह भीष्म पर पड़ गए हैं अर्जुन जिनका सारथ्य कर्म स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं उनको जीतना करने के बस की बात नहीं है क्यों काल के गाल में जा रहे हो जीवित रहोगे तो बहुत सुख दे मिलो देखोगे बोले आप चिंता न करो अर्जुन बहुत जितेंद्रीय है देखिए ये है बात है यद्यपि बहुत दुखी है स्वत्थामा कि मेरे पिता को छल पूर्वक मारा गया लेकिन बैरू राम बड़ाई करें है? आज अश्वत्थामा ने इतने ही श्लोकों में प्रशंसा की अर्जुन की बोले वो महान गुरुभक्त गुरुवत गुरु भक्त है गुरुवत् प्रवर्तितव्यम गुरुपुत्रे शास्त्र में लिखा है गुरु के प्रति जैसा व्यवहार होता है वैसा ही गुरुपुत्र के प्रति व्यवहार करना चाहिए यदि गुरु कई प्रकार के होते ना शास्त्र पढ़ाने वाले भी गुरु ही होते हैं वे गृहस्थ ब्राह्मण होते हैं उनका गुरु रूप में आदर करना चाहिए और उनके पुत्र से आपने भले ही नहीं पढ़ाए लेकिन यदि वे गुरुपुत्र हैं तो उन, उनमें भी गुरु तत्व का दर्शन करते हुए उनका भी आदर करना चाहिए हैं, चाहे जितने बड़े महात्मा बन जाओ गुरुपुत्र से चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए आदर करना चाहिए आखिर वो गुरु के वंश का है गुरु के खानदान का है किसी विरक्त परंपरा उसका गृहस्थ से कोई लेना देना संबंध नहीं रहता क्योंकि आश्रम की दृष्टि से वह श्रेष्ठ है चतुर्थाश्रमी है किंतु उसमें भी मर्यादा है श्री गुरुदेव भगवान जिस कुल में प्रकट हुए हों उस कुल के किसी व्यक्ति से चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए हम अपने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के साथ जब पहली बार नवी क्षेत्र में गए तो स्वाभाविक संतवेश का आदर तो सब करते हैं जिस गांव में जिस पवित्र त्रिपाठी परिवार में महाराज जी का जन्म हुआ था वो तो सब आदर तो करते ही तो हमने उस बार महाराज जी से पूछा महाराज जी ये लोग प्रणाम करें उचित क्या है आप हमारे लिए नहीं जो शास्त्र की बात हो उसको बताओ तो महाराज जी मुस्कुराए महाराज ने कहा उचित यही है।, है भले ही विरक्त का संबंध गृहस्थ से नहीं होता है लेकिन जिस कुल में गुरु महाराज प्रकट भय हों उस कुल को उस विरक्त परम्परा के शिष्यों को सदा आदरणीय और पूज्य मानना चाहिए और इस परंपरा का निर्वाह पूज्य महाराज जी ने अपने अंतिम क्षण तक किया पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज को भक्तमाल विषय के गुरुदेव के रूप में महाराज जी ने स्वीकार किया और महाराज जी जब तक शरीर में विराजमान रहे उन्होंने लाली का उसी भाव से आदर किया और उनके पुत्रों का भी रसिक जी और अनूप जी का भी अंतिम क्षण तक महाराज जी उसी भाव से आदर करते थे महाराज जी लेटे होते आते तो महाराज उठ के बैठ जाते उनके झुकने के पहले महाराज जी झुक जाते ये सब बातें अपने से बड़ों से सीखने के जैसे पूज बक्सर वाले महाराज जी महान संत है जैसे ठाकुर जी ने ही उनको सजा करके साधुता में गढ़ के भेजा हो ऐसे महापुरुष लेकिन अपने से बड़ों के प्रति कैसी आदर की भावना बचपन में किसी अध्यापक ने उन्हें पढ़ाया वो भी उनके सामने आ गया तो उन्होंने उसको साष्ट्रांग बंदन किया इसको साजुदार करके हम अहंकार में ऐसे फूले हुए हैं हम अपने से बड़ों के सामने झुकना ही नहीं चाहते हैं महाराज जी थोसे अहंकार में कुछ नहीं रखा है अहंकार जितना बढ़ता चला जाएगा हम भगवान से उतना दूर होते चले जाएंगे और हमारे हृदय में दैन्य भाव जितना आता चला जाएगा हम भगवान के उतने निकट होते चले जाएंगे क्योंकि यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चलाई भगवान के दरबार में दीनों का आदर है हम आपको सत्य कह रहे हैं सत्य को सत्य से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है मैं मलूक पीठाधीश्वर हूं या श्री महंत हूँ ये तो बहुत ऊंची बात है मैं अपने को साधु भी नहीं मानता इतना मानता हूँ गुरुजनों की कृपा से भगवान की कृपा से ये पवित्र वेश हमें मिल गया है बस बाकी अभी हम साधु कहाँ बन पाए हैं? लाइन में लगे हैं, जैसे गंडकी नदी में पड़ी हुई शिलाए घिस्से घिस्से शालिग्राम जी बन जाती है ऐसे ही संतों के संग रूपी प्रवाह में ये शरीर पड़ा हुआ है ये जीवन पड़ा हुआ है कभी न कभी संतों की रगड़ लगते लगते ये भी स्वरूप से संत तो है ही है स्वभाव से भी संत हो जाए लेकिन हम लोग महाराज जी रहे हैं आडम्बर में न जाने कितनी उपाधियां अज्ञान के कारण जन्म से हमने बटोर रखी है उनको तो अपने ज्ञान से विवेक से नष्ट कर नहीं पाए और, और न जाने कितनी अविद्या जनित उपाधियों को बटोर करके अब भगवान से दूर होते चले जा रहे हैं अपनी आत्मा के ज्ञानमय स्वरूप को आवृत करते चले जा रहे हैं नारायण श्री वृंदावन बिहारी लाल की तो नारायण अश्वत्थामा ने कहा मुझे विश्वास है अर्जुन जितना आदर आचार्य द्रोण का करते उतना ही आदर मेरा करते मुझे विश्वास है यदि मैं प्रस्ताव लेकर जाऊंगा तो अर्जुन नहीं चुकराएंगे रही युधिष्ठिर की बात युधिष्ठिर दुर्योधन तुम्हारा दुर्भाग्य ये, ये है कि तुम अब तक युधिष्ठिर को नहीं पहचान पाए वो तुम्हें दुर्योधन नहीं वे तुम्हें सुयोधन कहकर संबोधित करते हैं वे परम क्षमाशील हैं सदाचारी हैं जितेंद्रिय हैं गुरु भक्त हैं कृष्ण भक्त हैं और मुझे गुरुपुत्र मानकर मेरी बात को टालेंगे नहीं अरे किसी ब्राह्मण की बात युधिष्ठिर नहीं टालते फिर बला अस्वत्थाना अच्छा की बात कैसे टाल देंगे मैं आचार्य पुत्र हूं एक बार तुम तो मुझे अवसर तो दो मैं संधि का प्रस्ताव लेकर जा रहा हूं लेकिन महाराज इसने कह दिया बोले गुरुपुत्र आपका सौहार्द बहुत अच्छा है हम आपके भाव का आदर करते हैं लेकिन जिस अखंड लक्ष्मी का मैंने अकेले भोग किया हो तेरह वर्ष तक अब मैं युधिष्ठिर के नीचे रहकर उसका भोग करूं ये दुर्योधन के जीवन में संभव नहीं मैं टूट सकता हूं पर झुकने का मेरा अभ्यास नहीं है राम जी कहने वाले भले ही कहें कि हम टूट सकते हैं झुक नहीं सकते लेकिन कहो चाहे मत कहो जो टूटता नहीं वो झुकता नहीं उसको टूटना तो है ही ये और जो झुक जाते हैं उनको टूटना नहीं महाभारत में समुद्र का और नदियों का एक संवाद है समुद्र और नदियों के संवाद में समुद्र ने नदियों से पूछा है कि वर्षा के काल में बड़े बड़े पेड़ों को बहाकर तुम ले आती हो कितने वर्षों से लगे थे हाथ तूफान की तरफ बाढ़ में पेड़ रहे चले जाते हैं और तुम्हारे तटों पर लगी हुई घास बेत वे बाढ़ उतरने के बाद तस्ते नहीं वहीं कोई हरे भरे हो जाते हैं क्या कारण है नदियों ने कहा पेड़ हमारे सामने अड़के खड़े होते हैं तो हम भी अपने यौवन में होती हैं, हमको भी सैन्य होता हमको सीना दिखा के क्यों खड़े हैं उनको मैं धराशाई करते हुए ले आती हूँ और ये छोटे छोटी घास तरण आदि ये बेतस के वृक्ष ये सब जो हैं, हमको देखकर सिर झुका लेते हैं निकल जाओ हमारे ऊपर से तो इसलिए विनम्र होने के कारण हम इनको खोदती नहीं है इन्हें नष्ट नहीं करती है भैया कैसी भी भयंकर विकट परिस्थिति आवे विनम्र व्यक्ति उस विकट परिस्थिति को भी अपनी विनम्रता के कारण उस विकट परिस्थिति को भी अनुकूल बना लेता है और जो अहंकारी पुरुष होते हैं महाराज विकट परिस्थिति में भी टूट जाते हैं झुकना आता नहीं उनको वो टूट जाते हैं खत्म हो जाते हैं इसलिए विनम्रता भीतर से होनी चाहिए इतनी सुंदर बात कही है श्री महाराज अश्वत्थामा जी ने वे कह रहे हैं बदंती मित्रम सहजम विचक्षणा तथा सामना चने नाजितम प्रताप त्योपनतम चतुर्विधम तदस्ति सर्व तब पांडवेशु ये श्लोक लिखने योग्य है इतना सुंदर श्लोक है कहते हैं चार प्रकार के मित्र संसार में होते हैं विद्वान पुरुष चार प्रकार के मित्र बतलाते हैं एक सहज मित्र होते हैं सहज मित्र कौन होते स्वामी जी हमारी जैसी प्रकृति हमारी ही प्रकृति का दूसरा व्यक्ति हमको मिल गया ये सहज मैत्री होगी विद्वान का विद्वान से प्रेम हो जाता है पहलवान का पहलवान से प्रेम हो जाता है तो प्रकृति मिल गई ना तो एक ऐसे मित्र होते हैं जो सहज उनकी प्रकृति मिल जाती है इसलिए उनमें मित्रता हो जाती है और एक ऐसे होते जो संधि करके मित्र बनाएंगे मित्र नहीं थे राजीनामा कर लिया हाथ मिला लिया बोले चलो लड़ झगड़ के बहुत दिन देख लिया अब दोस्ती करके देखते हैं एक ऐसे मित्र होते हैं एक ऐसे मित्र होते हैं कि आदमी की हमको जरूरत है आदमी बहुत अच्छा है और तो हमें उसको मित्र बनाने उससे उससे मित्रता करके अपना कोई काम बनाना है और हमने देख लिया कि इस व्यक्ति को अमुक वस्तु की जरूरत है जैसे हम उदाहरण दें उसको एक लाख रुपए की जरूरत है अब व्यक्ति बहुत अच्छा है पर हमसे मिला नहीं है अलग है हमसे अब वो व्यक्ति हमसे आ जाए हमारी तरफ आ जाए हमसे मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा तो बुद्धिमान पुरुष क्या करते हैं उस व्यक्ति को जिसको एक लाख की जरूरत थी उसको दो लाख चार लाख रुपए दे करके कोई बात नहीं मेरे पास पैसा पड़ा है क्या करेंगे रखो ना क्या करोगे लि रखो घर नहीं है तो लो मकान खाली पड़ा है रहो इसमें लो खेत करो कोई बात नहीं बाद में देखा जाएगा इसको कहते हैं वस्तु पदार्थ देकर धन देकर बनाया हुआ मित्र ऐसा मित्र भी बहुत काम देता है वो कभी विरुद्ध नहीं जाता क्योंकि वो कृतज्ञ होता है पर कृतघ् व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जो सब कुछ लेने के बाद भी अंगूठा दिखा देते हैं इसलिए सोच विचार कर मित्रता करनी चाहिए चाहे जैसे के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए ये तीसरे प्रकार के मित्र जो धन देकर के किए गए हैं और चौथे प्रकार के मित्र वो हैं जो हमने बनाए नहीं हमारा प्रभाव देखकर प्रताप देखकर अपने आप आकर मित्र बन गए तो अपने आप जो प्रभाव देखकर मित्र बन जाते हैं अनुकूल हो जाते हैं वो भी विरोध में नहीं जाते हैं हाँ संधि जिनसे करके मित्र बनाया जाता है वे कई बार विरोध में चले जाते हैं तो देखो चारों प्रकार से तुम पांडवों से प्रेम कर सकते हो एक तो एक एक ही परिवार के हो भाई भाई हो तुम लोग ताऊ जी को हो और वे पांडु के हैं एक परिवार के हो एक गोत्र के हो एक कुटुंब के हो इसलिए सहज मैत्री भी हो सकती है स्वाभाविक मैत्री हो सकती है और झगड़ा हो रहा है तो संधि करके मित्रता हो सकती है दूसरी प्रकार से तीसरा ये है कि तुम कहो कि झगड़ा युद्ध राज्य के लिए हो रहा है आप अपना इंद्रप्रस्थ संभालिए हम अस्त्रापुर में रहेंगे तो धंधे मित्र बनाया जा सकता है और चौथे इस प्रचंड सूर्य के समान प्रताप चमक रहा है श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों का इसलिए प्रताप देखकर भी उनको मित्र बनाया जा सकता है पर इन्हें मित्र बना लो और नहीं तो ये कर्ण को मार डालेगा और कर्ण के मरने पर अनर्थ हो जाएगा क्योंकि इस समय भूमंडल पर कर्ण के जैसा कर्ण ही है लेकिन महाराज इतनी बढ़िया उस, इतना बढ़िया उत्तर दिया है दुर्योधन ने उसने कहा देखिए अश्वत्थामा जी जैसे मरने वाले को दवाई अच्छी नहीं लगती ऐसे ही तुम्हारी हितपूर्ण बातें इस समय हमें अच्छी नहीं लग रही इसलिए बेकार की बातें मत करो लड़ो बोले ठीक है लड़ना तो है ही है अब कर्ण अर्जुन का भयंकर परिणाम भयंकर भयंकर युद्ध आरंभ हुआ है महाराज इतना भयंकर युद्ध आरंभ हुआ है जिसका कोई ठिकाना नहीं है इस युद्ध में एक बार अर्जुन थोड़े निराश हुए हैं तो भगवान ने उनको ललकारा है और कहा कि अरे तुम ऐसे समय पर तुम निरुत्साहित हो रहे हो ये ठीक नहीं है तुम पूरी शक्ति लगा करके युद्ध करो और उस समय उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है मैं अवश्य ही इससे युद्ध करूंगा कोई चिंता की बात नहीं है आप अपने मन में निश्चिंत हो जाएं अब तो महाराज इधर करण ने अपनी भयंकर बाण वर्षा से सबको घायल कर दिया है श्री कृष्ण को घायल किया अर्जुन को घायल किया भीमसेन को घायल कर दिया है महाराज अठारह बाणों से श्री कृष्ण को घायल किया है और कर्ण की ध्वजा को अर्जुन ने चार बाणों से घायल किया है एक बाण से शल्य को घायल किया है तीन बाणों से कर्ण को घायल किया है और सभापति नाम वाले राजकुमार का बध कर दिया है जो पार सुरक्षक बनकर के चल रहा था और थोड़ी ही देर में अर्जुन ने तीन आठ दो चार दस बाणों की वर्षा करके कर्ण को घायल किया और सौ हाथियों को यमलोक भेज दिया आठ सौ रथों को रथों को दो चार क्षण में ही नष्ट कर दिया और महाराज सारी सेना को अपने भयंकर बाणों से ढक दिया केवल धनुष की प्रत्यंता की टंकार और बाणों के सन की ध्वनि ही उस युद्ध के मैदान में सुनाई पड़ रही थी भयंकर पराक्रम प्रकट हो रहा था कहते इस समय अर्जुन के धनुष की डोरी अधिक खींची जाने के कारण बड़ी जोर का शब्द करके टूट गई। इतना पराक्रम दिखाया अर्जुन ने उसकी धनुष की, की प्रत्यंका टूट गयी और महाराज उस समय तुरंत अर्जुन ने दूसरी प्रत्यंचा को धारण लगा लिया अर्जुन का जो गांडीव धनुष था उसकी विशेषता यह थी कि वो किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता था क्योंकि साक्षात ब्रह्मा जी ने तपोबल से उसका निर्माण किया था और दूसरी विशेषता उसकी ये थी कि एक प्रत्यंचा के टूट जाने के बाद दूसरी प्रत्यंचा जोड़नी नहीं पड़ती थी दूसरी प्रत्यंचा अपने आप वहां प्रकट हो जाती थी बस खाली खींचकर झुकाकर लगाना है बस इतना ही काम बाकी रह जाता इतना विलक्षण व धनुष था प्रश्यता टूट गई और महाराज लेकिन इतना भयंकर युद्ध हुआ कि उस युद्ध में कर्ण के पराक्रम को देखकर कुछ वीर तो यह मानने लग गए कि अब श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही कर्ण के वशीभूत हो गए हैं कैसे होगा हाहाकार मच गई महाराज आकाश में वायु का आना जाना भी कठिन जैसा हो गया इतने बाण छा गए जैसे भयंकर भादों में आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है ऐसे ही शराब पूरा आकाश हो गया है और महाराज रक्त से रंजित अर्जुन का शरीर क्यों घावों से रक्त झर रहा है और रक्त से रंजित कर्ण का शरीर ऐसे लगता है मानो कालाग्नि रुद्र ही वह महाप्रलय लीला करने के लिए रक्त से स्नान करके सामने खड़े हैं ऐसी महाराज उनकी शोभा हो रही है इतने तेज बाण छोड़ते हैं अर्जुन कि कर्ण के कवच का भेदन करके और उसके शरीर को छेद कर वे पाताल में चले जाते हैं और पाताल गंगा में स्नान करके फिर अर्जुन के तर्कस में आ जाते हैं ऐसे बाण महाराज ऐसी अद्भुत युद्ध हो रहा है उस युद्ध में कर्ण अर्जुन का भयंकर युद्ध हुआ और उसी समय महाराज सर्पमुख नामक बाण ये सर्पमुख नामक बाण जिस बाण को अर्जुन जिस को ने जिस बाण को कर्ण ने बड़ी तपस्या पूर्वक परशुराम जी की कृपा से प्राप्त किया था इस बाण के द्वारा अर्जुन का निश्चित बध हो जाता लेकिन भगवान जिसके रक्षक हों, उसका बाल का कौन कर सकता है जब अपने आचमन प्राणायाम करके कर्ण में उस पवित्र वाण को जिसकी वह गंधाक्षत पुष्पादि से नित्य पूजा किया करता था आरती उतारा करता था जो इंद्र की दी गई अमोघ शक्ति के समान अमोघ बाण था उस बाण को कर्ण ने लिया नमस्कार किया आसमन प्राणायाम किया और जैसे ही प्रत्यंता पर चढ़ाया महारथी शल्य ने कहा आपका लक्ष्य चूक जाएगा आप ठीक से सरसंधान लक्ष्य लक्ष्य लगश वेद ठीक से कीजिए देखो ऐसा स्वभाव में होता है कोई पंडित हो ना विद्वान हो साधुओं की बात अलग है पंडित विद्वान कोई हो उसकी कमी आप दिखा दो वो तो कमी स्वीकार ही नहीं करेगा नाराज और हो जाएगा और फिर पूरी पंडिताई इसी में लगा देगा कि हमने जो कहा वो सही है, है? हमारे मुंह से निकल गया वो तो ब्रह्मवाक्य हो गया फिर वो कहा से अशुद्ध रह गया स्वभाव होता है। एक पंडित जी मथुरा में विश्राम घाट पर जजमान का संकल्प करा रहे थे विष्णु विष्णु विष्णु हो श्रीमद भगवत हो महापुरुष से विष्णु राया प्रवर्तमान साध प्रकार से संकल्प बोल रहे थे और कह रहे थे सुभे शुक्ल पक्षे कृष्ण पक्षे जजमान पढ़ा लिखा था वो भी पंडित ही था उसने कहा रे पंडा जी ऐसे मत बोलो संस्कृत में ही उसने कहा उसने कहा कि इस समय कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है आ, आप कृष्ण पक्ष बोल रहे हो अरे कम से कम संकल्प तो ठीक बोलो वो भी महाराज विद्वान थे मथुरा के महान पंडित थे उन्होंने कहा कि ये वृज है यहां सदा कृष्ण पक्ष ही रहता है शुक्ल पक्ष तो अयोध्या में होता है क्योंकि हम लोग कृष्ण के पक्ष के हैं कृष्ण पक्षी ही हैं इसलिए शुक्ल पक्ष को भी हम कृष्ण पक्ष कहेंगे यद्यपि बात ये थी जान के नहीं भूल में निकल गया उनसे लेकिन भूल को भी उन्होंने भूल नहीं माना शुक्ल पक्ष को भी कृष्ण पक्ष सिद्ध कर दिया शास करके बोले तुमको शुक्ल पक्ष करना तो अयोध्या में चले जाओ नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता वहाँ शुक्ल पक्ष रहता है पर हमारे ब्रज में तो सदा कृष्ण पक्ष रहता है बोलो भक्तवत्सल भगवान की तो इसलिए वीरों को पंडितों को इनको कोई कमी दिखावे तो सहन नहीं होता और वहीं वे चूक जाते हैं कर्ण ने लाल लाल नेत्र निकालते हुए सल्ले को कहा महर्षि सल्ले, आप अपना सारथी कर्म करें हमें निर्देश न दें अंतर यही है कल हमने कई अंतर गिनाए थे एक ये भी अंतर है श्री कृष्ण सारथी है अर्जुन रथी हैं लेकिन अपने सारथी के अधीन रसी चलते हैं श्री कृष्ण जो कहते हैं अर्जुन मानते हैं और यहां सारथी और रथी में भारी झगड़ा एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग विजय कहां से हो जाए महाराज ये हालत है शल्य मुस्कुराया कुटिलता पूर्वक मुस्कुराए शल्य मानो के देखो तुम्हारा निशाना चूक जाएगा हैं तुम गले पर लगाना चाहते हो पर ये बाण कंठ पर नहीं जाएगा मैं पहले से बता रहा हूं नहीं जाएगा और उसने जैसे ही प्रचंसा को कान तक खींच करके सरसंधान किया भगवान ने एक साथ खड़े होकर के अपनी एड़ी से रस को नीचे धसा दिया वो बाण मस्तक में कंठ में छाती में नलक कर जरी स्त्री अर्जुन के किरीट में वो बाण लगा और वह किरीट जिसको साक्षात देवराज इंद्र ने मस्तक पर बांधा था अर्जुन के या महान दिव्य किरीट जिससे अर्जुन का एक नाम किरीटी है किरीटी श्वेतवाहना आज वह दिव्य मणिमय थे जो मैं किरीट उसके साथ वह बाण जाकर के दग्ध हो गया उसी में एक सर्प भी आकर के बैठ गया था क्योंकि तो अश्वसेन नाम का सर्प इस सर्प ने कहा द्वारा मुझे प्रयोग करो कर्ण को यह पता नहीं था कि सर्प इसके साथ गया है तब उसने कर्ण ने कहा कि मैं दूसरे के सहारे विजय नहीं पाना चाहता हूं तो बोले ठीक है मैं खुद ही लड़ लूंगा अश्व लड़ने आया भगवान ने मुस्कुरा कर कहा इसको मार डालो ये बड़ा पापी है ये तुमको भस्म करना चाहता था अर्जुन ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए भगवान ने रथ को नीचे धसा दिया और उसके लक्ष्य उसके बाण को व्यर्थ कर दिया अमोघ बाण को मोह कर दिया फिर भगवान ने रथ पर बैठे बैठे ही उछलकर अपनी भोजाओं से एक झटका लगाया और रथ को ऊपर निकाल करके रख दिया भगवान ने संकेत भी कर दिया कि हमने तो जान के धसाया है तेरा पहिया अपने आप धसने वाला है हैं? और हमारी जैसी ताकत हो तो उठा देख देख हम सारथी ऐसे हो तेरा सारथी कैसा है तुख खुद देख ले अनुभव करके देख ले भगवान ने लीला करके दिखाई उस समय देवता गंधर्व यक्ष किन्नर सब भगवान की जय जयकार करने लगे बोलो भक्तवत्सल भगवान की आज भगवान ने ही जो है बचाया है और भयंकर युद्ध हुआ इस युद्ध में एक बड़ी सुंदर बात है हा हा हा कितनी प्यारी बात है कहते हैं कि अर्जुन और कर्ण ये दोनों युद्ध करते करते थक गए इतना भयंकर तीक्ष्ण युद्ध हो रहा है युद्ध करते करते थक गए तो उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवांगनाओं ने अमृत की वर्षा करके शीतल जल की वर्षा करके फुहार चला करके चंदन और गुलाब जल दोनों वीरों पर छिड़क करके और शीतलमंद सुगंध हवा चला करके औषध युक्त रस का वर्षण करके दोनों वीरों को स्वस्थ तरोताजा बना दिया है क्योंकि वो लोग भी तो रसास्वादन कर रहे हैं, उस युद्ध की लीला का रसास्वादन कर रहे हैं और उस समय स्वयं भगवान सूर्य धरती पर उतर आए एक रूप से और उन्होंने अपने पटकाते कर्ण का पसीना पोछा है और छुचकारा पुचकारा है आशीर्वाद दिया है और उसी समय देवराज इंद्र भी उतर आए हैं और उन्होंने अपने पटका से अर्जुन का पसीना पोछा है कहा वत्स विजयी भव अपने अपने पुत्रों के प्रति दोनों का वात्सल्य है महाराज ये भी एक बड़ा विचित्र दृश्य उपस्थित हुआ ये जो शर्ण के सर्पमुख बाण के प्रयोग से अर्जुन का कीट गिर गया इसमें श्री व्यास जी ने कूट का प्रयोग किया है इन कूटों की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं ये कुटश्लोक है अब इस कूट को खोलने में कम से कम आधा घंटे का समय चाहिए और कूट को खोलने में लग गए तो समय ज्यादा चला जाएगा इसलिए हम कूट का उच्चारण करते हैं ग्रंथ में देख लेना कूट को गो करना सुमुखी कृतन इशुना गोपुत्र संप्रेषिता गो शब्दात्मज भूषणम सुभित सुव्यक्त गो सुप्रभम दृष्ट गो ग मुकुटम गो शब्द गोपूरी वही गोकर्णा मदनशा ब्राप्तिमृत्योशं ये ऊष गोकर्ण सुमुखीन इषुणा श्री सूर्य नारायण का भी एक नाम गोकर्ण है अंशुमाली सूर्य के पुत्र कर्ण ने माने सूर्य और उनके पुत्र कर्ण ने जिस बाण को चलाया था वह बाण मानो बाण रूपधारी पुत्र के रूप में स्वयं उपस्थित हुई गौ गव। गौ का अर्थ है नेत्रीय से काम का काम लेने वाली हैं। चक्षुस्त्रवा नागिन ही मानो वह थी गोकर्णा चक्षुस्त्रवा नागिन ही थी मानो वो नागिन ही और अर्जुन को भस्मसात करने के लिए आई थी लेकिन भगवान से सुरक्षित होने के कारण वो अर्जुन को नष्ट नहीं कर पाई अपितु उनके किट को ही जला करके शांत हो गयी ये भाव है है और गोकर्ण शब्द का इतना अद्भुत प्रयोग गो शब्द का किया है कि गणेश जी को भी ऐसे कूतों का अर्थ लगाने के लिए थोड़ी देर विचार करना पड़ता क्योंकि गणेश जी ने जब महाभारत के का लेखक बनना स्वीकार किया तो बोले हम एक तर्त पर लिखना स्वीकार करते हैं हमारी कलम कहीं रुकनी नहीं चाहिए नहीं तो तुमको हम थोड़ी देर में सोच के बताएंगे तो हम ऐसे फालतूनी बैठे रहेंगे गणेश जी ने कहा ब्यासी ने कहा नहीं महाराज आपको बिल्कुल खाली नहीं बैठने देंगे हम पर हमारी भी प्रार्थना है जब आप सतर्क लेखन कर रहे हैं तो हम भी लिखवाने में शर्त कर रहे हैं क्या शर्त है आपकी बोले तो हमारी शर्त यह है आप जो कुछ भी लिखेंगे उसके अर्थ का विचार करके लिखेंगे सोच समझ करके लिखेंगे हम चाहे जो बोलते चले जाओ जर्र करते चले जाओ तुम लिखते चले जाओ सो तो नहीं है तो बीच बीच में ब्यासी ऐसे कूट श्लोक बोल देते की बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता भगवान गणपति भी कलम अपनी शूण पर रखकर थोड़ी देर सोचते कि इसका क्या अर्थ हो सकता है तब तक व्यासी सैकड़ों श्लोक बना देते ये है नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि दोनों ही विलक्षण हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय इस आ, अस्त नाग के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं अर्जुन ने और महाराज इसके बाद भगवान ने संकेत किया है और अर्जुन ने अपने तीक्षण बाण से कर्ण के ऊपर प्रहार किया कर्ण भी सिर झुका दिया और कर्ण के कीट मुकुट को लेकर के और वह बाण चला गया इधर अर्जुन के मस्तक पर भी अब मुकुट नहीं है और कर्ण के मस्तक पर भी मुकुट नहीं है पर बड़ी शोभा हो रही है दोनों वीरों ने सफेद वस्त्र से साफा बांध लिया है अपने केशों को बांध करके और सफेद पगड़ी दोनों ने बांध रखी है इस दोनों की बड़ी सुंदर शोभा हो रही है बड़ी शोभा हो रही महाराज भयंकर युद्ध होने लग गया ने भयंकर पराक्रम प्रकट किया उसके पराक्रम से क्षुद्ध होकर के अर्जुन ने बाण वर्षा की है और उसकी मुट्ठी को अपने बाण से बेध दिया है इससे वह व्याकुल हो गया उसकी मुट्ठी ढीली हो गई और जब मुट्ठी ढीली हो गई तो वे वह बाण प्रयोग करने में धनुष प्रत्यंका खींचने में समर्थ नहीं रहा तो अर्जुन भी शांत हो गए की धर्म युद्ध है भगवान ने अर्जुन को ललकारा और ललकार कर का यही मौका है मारो इसको आ, मारो इसको पर अर्जुन फिर भी बड़े धर्म हैं वे मारना नहीं चाहते उस समय भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है भगवान ने कहा नैवाहिता नाम सततम विपच्चिता क्षणम प्रतीक्षण से दुर्बली विशेष तो पंडितो निहत्य धर्मम च यशस् विंदते बहुत सुंदर श्लोक है ये श्री कृष्ण की नीति है कहते विद्वान पुरुष अपने दुर्बल शत्रु को भी नष्ट करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा नहीं करते वे तो संकट में पड़े हुए शत्रु को मारने में ज्यादा अच्छा समझते हैं संकट में पड़ा है इसको इस समय जल्दी मारा जा सकता है क्यों बोले अपने शत्रु को समाप्त करने से बुद्धिमान पुरुष धर्म और यश दोनों का भागी बनता है और तो नहीं तो शरीर ही खत्म हो जाएगा तो ना धर्म होगा ना यश ही होगा इसलिए इसको मार डालो लेकिन अर्जुन ने भगवान की बात नहीं मानी वे डट गए और कर्ण सावधान होकर के फिर युद्ध करने लग गया इसी बीच में जो भार्गवास्त्र परशुर जी ने दिया था परशुराम जी के श्राप के कारण इससे विस्मृत हो गया और आदृश रूप से काल ने उपस्थित तो होकर कर्ण के कान में कहा कर्ण अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास करते समय जो एक अग्निहोत्री ब्राह्मण की गाय का बछड़ा तेरे बाण के लगने से मर गया होम धेनु का बछड़ा और उस ब्राह्मण ने जो श्राप दिया था कि अरे कर्ण युद्ध में धरती तेरे पहियों को निगल जाएगी और उसी से तेरी मृत्यु होगी अब वह ब्राह्मण के श्राप का अवसर उपस्थित तो हो रहा है यह काल ने अव्यक्त रूप से कर्ण को सूचना दे दी और इस सूचना को प्राप्त करके कर्ण मन ही मन उदास हो गया इसी बीच में इसका पहिया धस गया कर्णस्ूमिस् चक्रम ग्रसतीवोचत कर्ण से तस्वीन बध आगते तत तदस्त्र मन सा प्रणस्तम यद महात्मा चक्रम च वाम ग्रसते भूमि राप्ते तस् बध काले बाया रथ का बाया धरती में चला गया और कर्ण व्याकुल हो गया कर्ण वह अपने रत्ते से कूद पड़ा और कूद करके और वह दोनों हाथों को हिला हिला करके धर्म की निंदा करने लग गया कर्ण ने धर्म की निंदा की सबसे बड़ा पाप धर्म निंदा है किसी भी परिस्थिति में धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए क्यों बोले धर्म क्या है रामो विग्रहवान धर्म भगवान ही मूर्तिमान धर्म है धर्म और भगवान दो थोड़े ही है ये हैं इसलिए धर्म की निंदा साक्षात भगवान की निंदा है धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए पर कर्ण ने धर्म की निंदा की कर्ण कह रहे हैं धर्म प्रधानम किल पातिम्रुवन्धर्म विद सदय धर्मे प्रयता धर्म प्रयता चर्तम यु या निघ्ना पाति भक्ता मित् पिरी धर्म कर्ण ने कहा कि हमने तो धार्मिक विद्वानों के मुख से यही बात सुनी थी कि जो धर्म का आचरण करता है धर्म का पालन करता है धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है किंतु आज हमारी यह समझ में आ गया हम तो धर्म पालन की पूरी चेष्टा कर रहे हैं फिर भी धर्म हमारी अवनति करा रहा है अधर्मियों की उन्नति करा रहा है शत्रु की उन्नति करा रहा है धर्म हमें तार नहीं रहा है धर्म हमें स्वयं मार रहा है धर्म भक्तों की रक्षा नहीं करता इसलिए आज मैं यह समझता हूँ कि मन ननित्यम परिपाति धर्मा। धर्म धर्म सदा सर्वदा किसी की रक्षा नहीं करता नहीं तो मेरी रक्षा होनी चाहिए भगवान ने अर्जुन को संकेत किया कि छोड़ो मत धनुष के हाथ में है ये अर्जुन बाण बरसा करने लगे तब वो बार बार धर्म की निंदा करने लग गया उस समय भगवान ने कहा कर्ण नीच पुरुषों की पहचान ही यही है संकट पड़ने पर वे धर्म की ही निंदा करते हैं उन्हें अपना अधर्म नहीं दिखाई पड़ता है कि हमने जो अधर्म किया उसका यह परिणाम है फिर महाराज जी वही बात हम कह रहे हैं विहित कर्मों के अनुष्ठान को लोग धर्म मानते हैं और है ऐसा हम निषेध नहीं कर रहे हैं वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान करना ये धर्म है किन्तु वह धर्म परिपूर्ण रूप से होता तब है जब निषिद्ध कर्मों का दृढ़ता पूर्वक त्याग करे निषिद्ध कर्मों का त्याग नहीं करता विहित कर्मों के अनुष्ठान पर जोर देता है तो विहित कर्मों के अनुष्ठान का फल तो मिलेगा लेकिन जो निषिद्ध कर्म उसके द्वारा किए जा रहे हैं उसका परिणाम भी तो उसको भोगना पड़ेगा इसलिए विहित कर्मों के अनुष्ठान पर जितना जोर साधक को देना चाहिए उससे अधिक जोर निषिद्ध कर्मों के त्याग पर देना चाहिए तब थोड़ा भी धर्म हमारी बड़े से बड़े भय से रक्षा कर लेगा तब होगा महाराज जी स्वल्प धर्म से प्राय भया और नहीं तो सब गुड़गोबर हो जाएगा भगवान ने कहा तुम अपने अधर्म को याद करो अब तो कर्ण क्रुद्ध हो गया कर्ण ने अर्जुन के धनुष की प्रतिष्ठा काट डाली अर्जुन ने दूसरी चढ़ा ली फिर काट दी तीसरी चढ़ा ली फिर काट दी चौथी चढ़ा ली महाराज जी लिखा है द्वितीय यांच तृतीयाच चतुर्थीम पंचमी तथा षष्ठीम अन्य छेद सप्तमीम तथा महाराज ऐसे ऐसे करते करते करते करते सौ बार प्रत्यंसा काटी कर्ण ने और सौवार अर्जुन ने प्रत्यंसा चढ़ा ली इसको काटने में देर नहीं और अर्जुन के चढ़ाने में देर नहीं गड़गाहट पूजने लगी नगाड़ों की तालियां बजने लगी आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी धन्य है कर्ण का अस्त्र कौशल और धन्य है अर्जुन की फूर्ति ये काटता है और इशा देता है इतना अद्भुत पराक्रम महाराज प्रकट हो रहा है आज चक्रे तयते चक्रे चाप्य अधिकम पार था आज कर्ण ने अपने पराक्रम से अर्जुन से एक कदम आगे अपने को सिद्ध कर दिया और अर्जुन ने भी अपने अस्त्र कौशल से ये प्रमाणित कर दिया कि तेरे में इतनी फुर्ती है तो हम भी तुमसे किसी पक्ष में कम नहीं हैं इस तरह से महाराज युद्ध हो रहा था उसी समय कर्ण ने कहा वीरवर अर्जुन तुम कुलीन पुरुष हो अच्छे खानदान में तुम्हारा जन्म हुआ है अच्छी संगति तुम्हें प्राप्त हुई है तुमने वेदों का स्वाध्याय किया है तुम बड़े सदाचारी धर्मात्मा पुरुष हो इसमें मैं संकट में पड़ा हुआ हूँ मेरे रथ के पहिए को धरती ने निगल लिया है मैं थोड़ा इसको उठाने का निकालने का प्रयत्न करता हूँ क्योंकि पहिया जाएगा तो रथ चलेगा नहीं फिर युद्ध कैसे होगा इसलिए थोड़ा सा मुझे अवसर प्रदान करो अर्जुन बड़े दयालु हैं अर्जुन शांत हो गए और कर्ण ने अपनी पूरी भुजाओं की शक्ति लगाकर रस के पहिया को उखाड़ना चाहा। महाराज लकड़ी में लोहे में कहा इतनी ताकत हो सकती पर ब्राह्मण का शाप था इसलिए धरती पहिया को नहीं छोड़ रही थी और इस चरित्र में कर्ण का बाहुबल कितना है ये व्यक्त होता है हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं मूल ग्रंथ में व्यासी कह रहे हैं सप्त बसुमती शैलवन कानना जीर्ण चक्रा समुक्षिप्रा कर्णेन सात द्वीप सात समुद्र वाली बड़े बड़े पर्वत और वनों के सहत्य पृथ्वी शेष के मस्तक से चार अंगुल ऊपर उठ भगवान ने दिखा दिया कर्ण कोई सामान्य बलवान नहीं है कोई साधारण बात है सारी धरती को चार उंगलों पर उठा देना इतना पराक्रमी कर्ण लेकिन फिर भी जब पहिया नहीं छोड़ा तो कर्ण के आंख से आंसू बहने लग गए और वो अर्जुन को बोला कि तुम दो घड़ी की प्रतीक्षा और कर लो जिससे कि मैं इस पहिये को निकाल लू अब देखो किसी को कहते बुद्धि का मारा जाना वो तो रथई छोड़ देता दूसरा मंगा लेता टेम्परेरी रथई मंगा लेता तो चलती का नाम गाड़ी है हु? तो ऐसा तो नहीं होता कम से कम एक ही जगह रह गया वर्त अब आप कहीं जा रहे हैं यात्रा करते हुए और आपकी गाड़ी का एक पहिया बस हो गया परिस्थिति विकट है आप क्या करना चाहिए आपको आपका कर्तव्य यह है कि यदि दूसरे वाहन की व्यवस्था हो सकती है तो सारथी को रथ पर छोड़ करके अथवा अन्य किसी सुरक्षित एक जिम्मेवार व्यक्ति को छोड़ करके और अपने प्राणों की सुरक्षा करते हुए कहीं वाहन से अन्यत्र कहीं सुरक्षित स्थान में पहुंच जाना चाहिए यह को है कि नहीं चाहे जो हो जाए हम तो कहिए ही निकालते रहेंगे चाहे बने चाहे न बने ये ठीक नहीं है लेकिन जब समय खराब आता है तो बुद्धि भी मारी जाती है इसलिए तुम्हें जो है इस अवस्था में युद्ध नहीं करना चाहिए जिसके बाल खुल गए हो जो युद्ध के मुंह से मोड़ मुख मोड़ चुका हो जो ब्राह्मण जो जो हाथ जोड़कर शरण में आया हो जो हथियार डाल चुका हो जो प्राणों की भीख मांग रहा हो जिसका कवच नष्ट हो गया हो जो निहत्था हो गया हो ऐसे सूर्य पर वीर लोग प्रहार नहीं करते कर्ण ने दुहाई दी धर्म की इसलिए तुम्हारे द्वारा धर्म का धर्म के धार्मिक मूल्यों की रक्षा नहीं होगी तो किसके द्वारा होगी तुम्हारे जैसे लोगों के द्वारा ही धर्म की रक्षा होती है मैं न तुमसे डरता हूँ न वासुदेव कृष्ण से डरता हूं किंतु बस मुझे पहिया निकाल लेने दो अर्जुन तो कुछ नहीं बोले भगवान हंसने लगे भगवान ने कहा कर्ण तुम जो कुछ कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो तम अब्रवीत वासुदेवो रथस्थो राधे ये दिख्या है धर्मम प्रायण नीचा व्यसने सुमग्ना निंदन दैव कुम तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो राधे कारण बड़े सौभाग्य की बात है कि इस विकट परिस्थिति में तुम्हें कम से कम धर्म की याद आई तो सही बड़े सौभाग्य की बात है नहीं तो तुम्हारे जैसे व्यक्ति को धर्म की याद आने वाली कहाँ है नीत मनुष्य विपत्ति में पड़कर सदा ईश्वर की धर्म की वेद की निंदा किया करता है अपने किए हुए कुकर्मों की निंदा नहीं करता जिस एक वस्त्र धारण करने वाली कुरुकुल की साम्राज्य कुलवध याज्ञ से एक वस्त्रा द्रौपदी को घसीट करके लाया और तू खिलखिला रहा था ठहाका लगा रहा था कौरवों की सभा में उसमें तेरा धर्म विचार कहाँ चला गया था हाथ धर्म की दुहाई दे रहा है जिसमें सीधे साधे क्षमाशील स्थिर को छल पूर्वक जीता गया जुए में उस समय तेरा धर्म कहाँ सो रहा था उसमें तू मौन क्यों रहा बारह वर्ष का वनवास एक वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करके पांडव लौटे थे क्या जरूरत थी खून खराबा की उनका राज्य उन्हें क्यों नहीं दिया गया उस समय तेरा धर्म कहां सो रहा था उसमें तूने धर्म की दुहाई नहीं दी लाक्षा भवन में पांडवों के सैट कुंती को जलाया गया उस समय तेरा धर्म कहां था और जिस समय द्रौपदी को तुमने गाली देकर के अपमानित किया था उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था तुमने कहा था तुम्हारे पति नरक में पड़े हुए हैं नपुंसक हैं, चौथे तिल के समान हैं, इनको त्याग कर हम लोगों में से किसी वीर का वरण कर लो उसमें तेरा धर्म कहाँ गया था हैं? अपने ही मित्र की परिवार की बहू बेटी को ऐसा कहते समय तेरा धर्म कहाँ चला गया था अब तू धर्म की दुहाई दे रहा है महाराज भगवान बोले यज्ञ धर्म तत्र न विद्यते ही किम सर्वथा तालु विशोषण निक गला क्यों सुखा रहे हो धर्म की चर्चा करके प्रवचन मत करो काम करो अपना धर्म की चर्चा करने के लायक तुम नहीं हो अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं अभी तुम अर्जुन को दुहाई दे रहे हो कि ऐसे ऐसे व्यक्ति पर प्रहार नहीं करना चाहिए जिसका कवच नष्ट हो गया हो जिसके पास अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए हों, जिसके केश खुल गए हों, और इन सब अवस्थाओं से युक्त बेचारा बालक अब मनय तुम छह छह महारथियों ने निर्दयी की तरह उसको मार डाला और उसकी मृत्यु पर तू ठहा लगाकर हंस रहा था उस समय तेरा धर्म कहां चला गया था और अब तू धर्म की दुहाई दे रहा है भगवान तो भगवान है इनसे बढ़िया प्रवचन करने वाला कहां से आवेगा जिनके श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट होता कौन उनसे वार्तालाप करे कर्ण मौन हो गया कुछ बोल नहीं सका तब भगवान ने अर्जुन को फटकारा और अर्जुन से कहा कि अरे अर्जुन तुम बार बार प्रमाद करते हो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो मार डालो इस पुष्ट को यही इसकी मृत्यु का अवसर है कर्ण गर्जा नि पर अर्जुन ने वार नहीं किया कर्ण गर्जा इसका मतलब वो अब युद्ध छोड़ करके पहिया को निकालना छोड़कर लड़ने के लिए तैयार था लेकिन इसी बीच भगवान की आज्ञा हो गई अर्जुन ने एक दिव्य पवित्र अमोघ बाण हाथ में लिया, मस्तक से लगाया भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और कहा उस बाण को आमंत्रित करके गांधी धनुष पर खींच कर संकल्प किया अयम महास्त्र प्रहित महासरा शरीर सुरह दुरुहद तपोस्त तप्तम गुरुवच्च तो मया यदिष्टम सुहृदम सुहृदाम श्रुतम यथा कैसे यदि मैंने अपने गुरुजनों की सेवा की हो उन्हें संतुष्ट रखा हो गुरुजनों का कभी अपमान न किया हो हितैसी मित्रों का भी तिरस्कार न किया हो और मनवाणी क्रिया से मैंने धर्म का आचरण किया हो तो यह बाण मेरे शत्रु के प्राण हरण कर ले ऐसा संकल्प किया और संकल्प करके जैसे ही छोड़ा है अब तो महाराज वह अग्नि के समान सूर्य के समान तेजस्वी बाण तथा विमुक्तो बलिनारक तेजसा प्रज्वाल मास नभस्य दिशो नभस्य वज्र था महिंद्र जैसे ने जैसे इंद्र ने वज्र से व्रतासुर का छेदन कर दिया ऐसे ही आज अर्जुन के उस दिव्य बाण ने कर्ण का शुरुद कर दिया श्री भक्तवत्सल भगवान की महारथी कर्ण की जय गांडी वधारी अर्जुन की जय हम्म भी जय कार्य के योग्य है कोई सामान्य महावीर कर्ण नहीं है महान वीर हैं कर्ण महाराज इस प्रकार से यहाँ कहते कर्ण का शरीर कितना मजबूत था अर्जुन का दिव्य बाण भी बड़ी कठिनाई से उसको धड़ से अलग कर सका दिव्य बाण भी काटने में उसको भी श्रम हुआ कैसे कहते परेण परेण कथरे समत यजत गृह महर धीव सुसंग स्वरा कहते जैसे धनवान पुरुष अपने साले घर को जल्दी नहीं छोड़ता ऐसे ही उसका मस्तक शरीर को जल्दी नहीं छोड़ना चाहता था और उस समय कर्ण के शरीर से एक विलक्षण कांति निकली और वह कांति आकाश में सूर्य मंडल में जाकर विलीन हो गई, आकाश से अनवरत पुष्पों की वर्षा होने लगी देवताओं ने नगारे बजाए है और इधर कौर में शोक छा गया है भीमसेन प्रसन्नता के मारे नाचने लगे हैं कौरव सेना पलायित तो हो गई है और सबके दुख के आंसू पूछने का काम महावीर शल्य जो पांडवों के खास मामा जी है उन्होंने सबके आंसू पूछने का काम किया है पच्चीस सैनिक बचे थे उन पच्चीस सैनिकों का भीमसेन ने बध कर दिया है और अर्जुन ने रथ सेना का विध्वंस किया है कौरव सेना पलायन कर गई है दुर्योधन ने बहुत ललकारा है भाई देखो लौट आओ लौट आओ युद्ध में वीर गति पाने से स्वर्ग मिलेगा लेकिन कोई स्वर्ग का लालच नहीं कर रहा सब भाग रहे हैं अपने प्राण बचा करके सुखम सांसारी को मृत्यु क्षत्र धर्मेण युद्धताम मृतो दुखम न जाना प्रत्युचानन चमुते दुर्योधन ने का देखो क्षत्रिय धर्म का पालन करते ही युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो जाओ मरने में थोड़ा दुख जरूर होगा लेकिन जब शरीर छूट जाएगा वीरगति के अनुसार तुम्हें स्वर्गलोक मिलेगा और यहाँ कराहते कराहते मरोगे घायल तो हो ही गए हो तो तुम्हारा जीवन ही नरक हो जाएगा इसलिए जिंदा मत रहो मरी जाओ लड़ भिड़ करके लेकिन अब दुर्योधन की बात किसी ने नहीं मानी है भगवान श्री कृष्ण विजयी होकर पांडव सेना के साथ से शिविरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ दुर्योधन के विलाप का वर्णन है वस्तुतः मित्र तो मित्र ही होता है कर्ण के प्रति दुर्योधन का जो प्रेम है और दुर्योधन का जो कर्ण के प्रति प्रेम है अद्भुत है महाराज इत्य वोक्ता बिर राम शल्य शल्य ने इतना समझाया वे चुप हो गए लेकिन दुर्योधन शोक परीतचेता हा कर्ण हा कर्ण प्रवाण आर्तम ब्रुवाणम आर्तम विषंगम वृषम श्रोणत्यम फपक फपक करके दुर्योधन हा कर्ण हा कर्ण करके रुदन करने लग गया और उस समय बड़ा सुंदर साहित्यिक वर्णन कर रहे हैं जाती महाराज कर्ण से देहमुरावशि भक्ता भगवा स्पृवा सुर्ोहित रूप परम समुद्रम केवल कर्ण ही रक्त से नहीं नहा गया है लगता है उसके दुख में भगवान भुवन भास्कर भी आज लाल लाल हो रहे हैं रक्त स्नान कर लिए हैं पश्चिम दिशा भी मानो रक्त से नहा उठी हो तो अब मानो सूर्य समुद्र में स्नान करने जा रहे हो ऐसा अनुभव हो रहा है और महाराज कहते हैं कर्ण की जय जयकार और उसकी प्रशंसा होने लगी आज तक अपने जीवन में कर्ण ने किसी मांगने वाले याचक को नहीं दूंगा ऐसा उच्चारण नहीं किया कोई भी याचक उसके द्वार से खाली नहीं गया आज वही कर्ण अर्जुन के द्वारा मारा गया जो महान ब्राह्मण भक्त नादेयम ब्राह्मणे स्वासी स्वमपि जीवितम ब्राह्मणों के लिए जो प्राण देने में भी संकोच नहीं करता आज वह कर्ण दीर्घति को प्राप्त हो गया इतना बड़ा ब्राह्मणों का भक्त इतना बड़ा धर्मात्मा, इतना बड़ा दानवीर इस तरह से क्यों गया बोले ये है अधर्मी के पक्ष में खड़े होने का परिणाम इसलिए भैया सज्जन के पक्ष में खड़े होना चाहिए दुर्जन के पक्ष में कभी नहीं रहना चाहिए कौरव सेना पलायन कर गई है कृष्ण ने अर्जुन की प्रशंसा की है भृतराष्ट्र अत्यंत शोक मग्न है और संजय ने कर्ण पर्व का उपसंहार किया है और इस कर्ण पर्व के श्रवण की महिमा का वर्णन महाराज किया गया है बड़ी अद्भुत महिमा है कर्ण पर्व की इमम महायुद्धमकम महात्मनो धनंजय से धृत यठे सगिष्ट से मुख्य यदाया श्रवणाच भारत महारथी कर्ण एवं महात्मा अर्जुन के इस महायुद्ध यज्ञ का जो पाठ करेगा श्रवण करेगा उसे यज्ञों के अनुष्ठान का विधि पूर्वक अनुष्ठान का फल प्राप्त हो जाएगा अब बोलो यज्ञ करने में कितने पैसा खर्च होते हैं पैसा फिर वस्तुएं, फिर सही होगी विद्वान आचार्य को बुलाओ पंडितों को बुलाओ बड़ी समस्या है हुँ? ये तो भगवान की बड़ी दया है कि यहाँ इस परिसर में बहुत अच्छे विद्वान आचार्य अत्यंत विनम्र सुशील वैदिक ब्राह्मण जिनके स्वरूप में भी दिव्यता झलक रही है बड़े निष्ठा पूर्वक गायत्रीपुर शरण महायज्ञ संपादित कर रहे हैं और महाभारत का मूल पारायण भी उच्चारण पूर्वक विधि पूर्वक हो रहा है अनेक संत महापुरुष भी भारत के कोने कोने से आए हैं इतना ही नहीं इस ये सेखावाटी क्षेत्र का ये लोहारगल क्षेत्र का श्री मंगलचंद डीडवानिया विद्या मंदिर इस समय लघु भारत के रूप में यहां दिखाई पड़ रहा है ये बात ठीक है कि राजस्थान के लोग सबसे ज्यादा हैं लेकिन इसके साथ ही शायद कोई प्रांत न बचा, नहीं बचा है जिस प्रांत का यहां कोई न कोई सज्जन आके कथा न श्रवण कर रहा हो तमाम लोग तो यहाँ ऐसे आए हैं जो केवल सुनकर के कथा न अभी यहाँ कभी आए न कभी हमारे आमने सामने पड़े ऐसे भी बहुत से लोग आए हैं और वे भी इतने सुखपूर्वक यहाँ निवास कर रहे हैं उनको लग रहा है कि मानो हमने अपना घर छोड़ा ही नहीं एक महीने की रास हो रही है हम कितना कहें ये भगवान की कृपा से ही संभव है इतने लंबे समय तक कुंभ जैसा खर्च करना खर्च भी कोई कर दे तो कर दे लेकिन इतनी तत्परता पूर्वक सबकी सेवा संभाल लेना ये बिना भगवान के अनुग्रह के संभव नहीं है भगवान की बड़ी कृपा है संतों की बड़ी कृपा है हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार की भावना और इस प्रकार की सामर्थ्य वे हमेशा ही आयोजकों को प्रदान करते रहे तो यज्ञ करना बड़ा कठिन काम लेकिन इसको सुनने से यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है मखे ही विष्णुर भगवान सनातनो बदंसी तान्य निंदु भानव अतो नुसूयत सुनिया पठितया सर्वलोकानुचर सुखी भवेत सनातन भगवान विष्णु यज्ञ स्वरूप हैं, इसलिए वेद में लिखा है यज्ञो वही विष्णु निश्चित ही यज्ञ विष्णु का स्वरूप है इस बात को अग्नि वायु चंद्रमा सूरी भी स्वीकार करते हैं अतः दोष सृष्टि का असूया दोष का परितग करके जो व्यक्ति कर्ण पर्व का पाठ करता है उस इस युद्ध यज्ञ के यज्ञ का पारायण करता है उसे वेद में कहे गए यज्ञों के विधि पूर्वक पारायण का अनुष्ठान का फल प्राप्त हो जाता है ऐसा अद्भुत या कर्ण पर्व है इसका श्रवण करने से मनुष्य के संपूर्ण मनार्थ मनोरथ पूर्ण हो जाते एक बड़ी ऊंची बात लिखी है महाराज विष्णु स्वयंभूर भगवान भवस्य भवत्त तस्य नरोत्तमस्य। कर्ण पर्व का पारण करने वाले के ऊपर भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं तीनों देवता प्रसन्न हो जाते हैं ब्राह्मण इसका पारण करे तो वेदों के तत्व का ज्ञान उसको हो जाता है क्षत्रिय यदि पारण करे तो उसको युद्ध में विजय की प्राप्ति हो जाती है और यदि वैश्य इसको पढ़ें, तो उनको व्यवपार में घाटा नहीं होता उनको संपत्ति बहुत मिल जाती है शूद्र इसको श्रवण करे महाराज ये लोग श्रवण करें तो उनको आरोग्य की प्राप्ति होती है और पुरुषार्थ करने की शक्ति प्राप्त होती है इसलिए तथा विष्णु भगवान सनातन सतात्रदेव परत से लभते सुखी नरो तस्य महामुने तस्वर्चोर्चित चि यथा कपिलार्षमेकम निरंतर यो दध्या सुप्रतम तद्धि श्रवणाथ कर्ण पर्वण कहते एक वर्ष तक रोज बछड़ा के सहित कपिला गाय का दान करता है एक वर्ष तक रोज एक गाय का दान करता है और कर्ण पर्व की कथा का श्रवण करता है दोनों का समान पुण्य है इतना पुण्य प्राप्त हो गया बोलो भक्तवत्सल भगवान की पर हमारी प्रार्थनाएं आप लोगों को पुण्य तो खूब मिल रहा है अपने पास मत रखना नहीं चोर डकैत पीछे लगे हैं सब लूट ले जाएंगे। जो कुछ पुण्य मिलता जाए सब श्री सीताराम चंद्र अर्पण श्री राधा कृष्णार्पण मस्तु श्री लक्ष्मी नारायणार्पण मस्तु अपनी भावना उपासना के अनुसार अपने आराध्य इष्ट देव के चरणों में ही इन पुण्यों का समर्पण करके और निश्चिंत तो हो जाना फिक्स डिपोजिट हो जाएगा हैं हमेशा उसका परिणाम प्राप्त होगा बोलो भक्तवत् भगवान की अब आगे के चरित्रों का हम स्मरण कर रहे हैं आज अधिक से अधिक कथा कहनी है क्योंकि हमारे पास युद्ध के युद्ध तो आज ही हम पूर्ण करना चाहते हैं और अब जो बाकी समय बचा है वो शांति पर्व अनुशासन पर्व जो महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण हैं उनकी चर्चा होनी चाहिए तो उस चर्चा में हम अब अधिक समय देना चाहेंगे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण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 कर्ण की, की वीरगति प्राप्त होने के बाद कृपाचार्य ने दुर्योधन को समझाया अब भी समय है राजन पांडवों के साथ संधि कर लो लेकिन दुर्योधन ने अनेक तर्क दिए और उन तर्कों को वीरों ने भी स्वीकारा उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है दुर्योधन का तर्क था अपने भाइयों को अपने गुरुओं को अपने मित्रों को खोने के बाद अब मैं यदि संधि करता हूँ तो मेरी अपर्ति होगी और जिसकी हो, होती है वो जीवित ही मरे हुए के तुल्य है इसलिए मैं अब क्षत्रियो को जो गति अभीष्ट होती है वो गति में प्राप्त करूंगा ग्रहे यद क्षत्रिय निधनम तद विगरित अधर्म यैया मरण ग्रहे दुर्योधन कहा दृक् यादृक् कर्णच संयोग तादृश तद विशिष्टो मद्र राजो मतो ममो भगवान कहते ये मेरा मत है जिस कोटि के महावीर भीष्म पितामह उसी कोटि के महावीर द्रोणाचार्य और उसी कोटि का महावीर कर्ण पर इन तीनों की जो कोटियां हैं उनसे भी आगे की कोटी में शल्य की मानता भगवान कहते शल्य भीष्म द्रोण कर्ण इनसे भी अधिक पराक्रमी महान वीर है और महाराज जी भगवान ने यहां तक कह दिया कि शल्य को मारने में कोई समर्थ नहीं मैं तो हजार उठाऊंगा नहीं अर्जुन भी बल में समता नहीं कर सकते भीमसेन भी पराक्रम में समता नहीं कर सकते इसलिए शल्य को मारने के लिए किसी ऐसे तपस्वी महापुरुष की आवश्यकता है जो अपनी दिव्य युद्ध की अस्त्र शस्त्र की शक्ति के साथ अपनी अचिंत तपस्व शक्ति का भी प्रयोग कर सके ऐसा तपस्वी चाहिए धर्म और सदाचार का जिसमें बल हो ऐसा कोई महापुरुष चाहिए और हे धर्मराज युधिष्ठिर आपको छोड़कर कोई वीर हमें नहीं दिखाई पड़ता है जो शल्य को समाप्त करे क्यों ना हो भगवान ने भी अपने मामा जी को पछाड़ा था कंस को सब तो युधिष्ठिर को भी सलाह दे रहे हैं कि तुम भी अपने मामा जी को पछाड़ो यहाँ मामा भांजे से मतलब नहीं तो हमने विनोद में कह दिया भगवान का न कोई अपना है न पराया है भाई चाहे मामा हो चाहे भांजा हो जो वेद ब्राह्मण और गौ इनके विरोध में गया विमुखों के संग में गया भक्तों के विरोध में गया वो चाहे जितना बड़ा ही क्यों हो भगवान उसका बध कर देते हैं उसको क्षमा नहीं करते है पहले तो युधिष्ठ ने थोड़ा संकोच किया लेकिन जब भगवान ने कहा कि देखो आपके हिस्से भीमसेन के हिस्से में कौरव अर्जुन के हिस्से में कर्ण नकुल सहदेव के हिस्से में शकुनी मामा शकुनी तब तो तुम्हारा भी तो हिस्सा होना चाहिए आखिर बड़े तो सबसे तुम हो आपका भी तो हिस्सा होना चाहिए बोले आपके हिस्से में ये मद्र राज शल्य है ये आपके भागदेय है भयंकर युद्ध हुआ उस समय कितनी सेना शेष रह गई थी धरत राष्ट्र ने संजय से पूछा है श्री वृंदावन विहारी लाल नारायण तो संजय उनकी गणना बता रहे हैं एकादश दश सहसाणी भरतर शब दस दंती सहसराणी सप्त पूर्णे शत सहस हयाना भारत पत्नी कोट्यो बल में तवाभवत कह रहे हैं धृतराष्ट्र महाराज आपके पक्ष में ग्यारह हजार रथ बाकी बचे दस हजार सात सौ हाथी बाकी बच गए दो लाख घोड़े और तीन करोड़ पैदल सैनिक इतनी सेना आपके पक्ष में बाकी रह गई है पांडवों में कितनी बची है बोले पांडवों के पास छह हजार रथ छह हजार हाथी दस हजार घोड़ा और दो करोड़ पैदल सैनिक इतनी सेना पांडवों के पास रह गई है अब तो महाराज भयंकर युद्ध आरंभ हुआ शल्य के सेना में और महाराज जी नकुल ने कर्ण के तीन पुत्रों का वध कर दिया उभ पक्ष की सेनाओं का भयंकर युद्ध से को होश आ गया भीमसेन भी गर्जना करके खड़े हो गए शल्य भी गर्जना करते हुए खड़े हो गए और इधर युद्ध ने शल्य को ललकारा दुर्योधन और चेकतान का युद्ध हुआ युद्ध ने चंद्र सेन, सेन का वध किया और माद्री पुत्रों के साथ भी शल्य ने नकुल सहदेव के साथ भी शल्य ने युद्ध किया ये खास भांजे वैसे तो भी खासे ही हैं पर माद्री के खास सगे भाई हैं शल्य इसलिए खास भांजे हैं भांजो से खूब लड़ाई भई है और उस युद्ध में सबकी समझ में आ गया कि मद्राज शल्य कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है वे महा पराक्रमी बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय शल्य के पराक्रम को देखकर दुर्योधन के चित्त में इतनी प्रसन्नता हुई उससे उसका आज दुख दूर हो गया और वो कहने लग गया ततो दुर्योधनो राजा दृष्टवा कल्य विक्रम निहितान पांडवान् मेने पंचा पंचाला नथ संजया समझ लिया कि संजय पांडव पांचाल वीर अब कोई जीवित नहीं है साथ के सब मारे गए अब शल्य किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे अर्जुन और अश्वत्थामा का युद्ध हुआ है पांचाल वीर सूरज का भी बद कर दिया गया है और दुर्योधन का युद्ध हुआ है और भयंकर संग्राम चला है इस संग्राम में युधिष्ठिर के द्वारा शल्य की पराजय हो गई है और अंत में धर्मराज युधिष्ठिर ने निश्चय किया है अपने मन में कि अब हमें किसी भी स्थिति में शल्य को छोड़ना नहीं है और श्री धर्मराजिर ने अपनी भीतरी शक्ति आत्म बल का प्रयोग किया है। केवल अस्त्र बल और शरीर बल से शल्य का शल्य को नहीं मारा गया आत्म आत्मबल और तपह बल तपो बल से उसको मारा गया सधर्म राजो मणिमदंड जग्राह शक्ति कनक प्रकाशाम नेत्रे तदीपते सहसा द्वित उस महान तेज से संपन्न शक्ति को संपूर्ण वेग से छोड़ा और हतो सी पापे त्यविगर अरे पापी तू मारा गया ऐसा कहकर के छोड़ा शल्य समझ गए कि अब मेरा जीवन शेष नहीं है लेकिन फ्री भी वे महावीर हैं उस शक्ति का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने भयंकर गर्जना की और गर्जना करते ही वह शक्ति उनकी छाती में समा गई और उनके प्राणों को लेकर के विसर्जित हो गई। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है शल्य भी वह उत्तम गति को प्राप्त हैं। मद्राज के अनुचरों का बध कर दिया गया है कौरव सेना भी पलायन कर गई है और महाराज पांडवों की पांडव सेना आपस में बातचीत कर रहे हैं, धृतराष्ट्र की और दुर्योधन की निंदा कर रहे है इक्कीस पैदल सैनिक बचे थे उनको भी भीमसेन ने मौत के घाट उतार दिया और महाराज यहाँ कुछ श्लोक बड़े सुंदर हैं सभी श्लोक सुंदर हैं लेकिन एक दो श्लोकों का उच्चारण करते हैं ये जगती नाथो नाथ कृष्णो जनार्दन कथम तेषा जयो न सियात यमो व्यपाश्रया संपूर्ण जगत के स्वामी जनार्दन भगवान श्री कृष्ण जिसके रक्षक हो उनका आश्रय जिसे प्राप्त हो उसकी विजय क्यों नहीं होगी उसकी विजय तो अवश्य होती है लाभस्ते शाम जयस्ते शाम कुतस्ते शाम पराभवा ये शाम नाथ हो ऋषि के सा सर्वलोक विभुर हरि भगवान जिसके नाथ हैं उसी की विजय होती है दशरथम ने साल्व के हाथी का वध किया और सात्यिकी ने महापराक्रमी साल्व का वध कर दिया है सात्यकी ने क्षेम धूर्ति का वध किया है कृत का युद्ध हुआ है सात्यकी के साथ और उनकी पराजय हो गई है और अब कौरव सेना भाग खड़ी हुई भयंकर युद्ध करने के लिए शकुनि आया है और उसने कूट युद्ध किया है कुट युद्ध मैंने छल पूर्वक युद्ध किया है धर्म युद्ध नहीं किया लेकिन उसकी पराजय हो गई है अब अर्जुन ने बची खुची सेना का भयंकर संघार किया है अर्जुन और भीमसेन ने गजसेना सेना का संघार किया है दुर्योधन कहीं छिप गया है कहा गया है खोज भई है कौरव सेना का पलायन हो गया है और संजय को बंदी बना लिया गया संजय भी रोज युद्ध में जाते थे युद्ध में भी जाते थे और बैठ करके सारी बात दिव्य दृष्टि के द्वारा सुनाते भी थे दोनों काम करते थे हैं दोनों उनके रोल थे तो इनको बंदी बना लिया गया और जब बंदी बना लिया गया तो सातिकी ने कहा अब तो विजय हो गई इसको जीवित छोड़ने से क्या लाभ है ये अंधे राजा धृतराष्ट्र का पक्का सेवक है खत्म कर दो सात्यकी ने तलवार मान से निकाली है भगवान व्यास प्रकट हो गए हैं उन्होंने कहा महावीर सात्यकी संजय महात्मा है इनका वध न करो इसे मैंने अभेदान दे दिया है सात्यकी ने भगवान व्यास के चरणों में प्रणाम किया और आदरपूर्वक संजय को छोड़ दिया है यासी ने संजय के शरीर का स्पर्श करके कहा अब तुम युद्ध मत करो अब तुम भजन करो तब करो शेष बचा हुआ युद्ध का विवरण अभी तुमको सुनाना है चले जाए और बचा था दुर्योधन का जिसका नाम था सुदर्शन सुदर्शन को मार डाला अब निन्यानवे मारे गए अकेला सौमा दुर्योधन बाकी बचा है और ये आधे दिन की बात है अठारह दिन का आधा दिन हो गया आधे दिन में खेल खत्म हो गया इसके बाद भगवान ने युधिष्ठिर से कहा है, आधे दिन का युद्ध और है साय काल तक सारी धरती आपकी हो जाएगी दुर्योधन कहता था ना कि सुई की नौ के बराबर भी भूमि नहीं दी जाएगी तो ठीक हो गया सुई की नौ के बराबर भी भूमि दुर्योधन के पास नहीं रहेगी सबके सब, सब युद्धिष्ठ को प्राप्त हो गई इसलिए भक्तों के संतों के विरोध में नहीं जाना चाहिए सहदेव के हिस्से में शकुनी था शकुनी को सहन नहीं हुआ शकुनी अपने पुत्रों के साथ युद्ध करने आया है सहदेव ने पहले उसके पुत्र उलूक का वध किया है और उसके बाद शकुनी को मारा है शकुनी ने भयंकर पराक्रम किया है सहदेव ने पहले शकुनी से पूछा है की कि किस हाथ से पांसे फेंके तो वैसे तो दोनों हाथों का प्रयोग जुआरी करते हैं पर ये सात का प्रयोग ज्यादा होता है पहले ये हाथ काट दिया फिर ये हाथ काट दिया